हरे कृष्ण नमो ये विष्णुपदय कृष्णप्रृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदातस्वामिनीतिना नमस्ते शाश्वतवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशता श्रीचैतन्यमोष्ट स्थात जेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातीपदा वैरागजुगभक्तिर प्रयत्न अपायन मेसुम कृपा बुधि यहा परुखी दूख सनातन तम प्रभु आशयामे वंदेनताभुत श्रीचैतन्यमहा्रभु नीचोपी जत् प्रसाद साद भक्तिशास्त्र प्रवर्तक भूतर्महदीयूरो निर्माशते जदमुषुपुरुष भुक्ते दशशो शोशोत्मक सोलंकृशिष्ट भगवान्शासी मे य मम वाच मीम प्रसुप्ताजीवयशक्तिधर स्वधाना अन्यान सहस्तचरणश्रवण थगा नमो भगवते पुरषा तुभ्यतकर्तनमतस्मण जदीक्षण जद वंद जवण जदर्ह लोक सद्यो विधनति कलमस तस्म सुभद्रश्रवसे नमो नम नारायण नमस्कृत नरम चम दी सरस्वती व्या तथो जय मुदीरये नष्ट नष्टाशद्रेश नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नष्टी वाश्छाकुभ्युभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो निनंद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 नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री भगवान भगवाच्लोक संख्या चौदह पचिष्घ अध्याय के प्रवक्षा यम वोच पुरा न घे ऋषीण श्रोत काम जोगम सर्वांग नैपुण तमीम ते मराणे ऋषीण श्रोतुकाम जोगम सर्वांग नैपुरम तमीम ते प्रवक्षा यम ओचराणे ऋषीण श्रोतु काम जोगम सर्वांग नैपुण हरे कृष्ण यमो पुराणे ठीक है अनवय के अनुसार शब्दार्थ बोलते हैं अनघे हे मेरी निष्पाप माता जी यम जिस भक्ति योग से श्रोतु कामान श्रवण के लिए लाईत ऋषिणाम रिशी ऋषियों के प्रति पूरा पूर्व काल में अवोचम मैंने कहा था सर्वांग नयपुणम उनके अंगों उनके अंगों एवं अनुष्ठान तम इम जोगम अनुष्ठान से युक्त जोगों को ते तुमसे प्रवक्ष्यामी कहूँगा तो, हम लोग अब तक भगवान कपिलदेव के अवतार और उसके पहले महर्षि करदम और माता देहूती के विवाह और तपस्या के विषय में सुन रहे थे भगवान के अवतार की कथा भी हो चुकी है अब इस अध्याय से भगवान कपिलदेव का प्रवचन प्रारंभ होता है यहाँ से प्रारंभ होता है तो इस अध्याय में भक्ति जोग का सम्यक निरूपण किए हैं भगवान कपिलदेव आगे भी अनेक विषयों पर प्रवचन किए हैं जैसा कि माँ देवती जिज्ञासा करती है और उनके जिज्ञासा के रूप भगवान कपिल देव प्रवचन करते हैं बहुत सुंदर प्रसंग है तो भगवान कपिल देव का प्रवचन पूरा तो नहीं इस सत्र में होगा आज अंतिम दिन है लेकिन प्रवचन का प्रारंभ हो जाएगा और कितना महत्वपूर्ण उपादे उपदेश है भगवान कपिल देव का उसका एक छोटा सा टेलर आपको समझ में आएगा ज़रूर थोड़ी एक झाँकी तो बहुत विस्तार से महर्षि कर्दम की तपस्या का वर्णन किया गया एक एक श्लोक अपने पूर्वाचार्यों श्रीपाद श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और उनका अनुकरण करते हुए श्रील प्रभुपाद के विचारों को रखा गया तो इसके पहले तक हम लोग सुन चुके हैं कि जब माता देहती अत्यंत विनित भाव से एक जिज्ञासु कि जो जो गीता होनी चाहिए उस रूप में जिज्ञासा करती हैं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं तद्वधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपतेक्ष ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिन जब कोई भाव से सेवा करके संतुष्ट करके हाथ जोड़कर जब जिज्ञासा करता है तब तत्वेता कृष्ण तत्वेता आचार्य गुरु उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं यदपि भगवान माता देवती के पुत्र के रूप में आए हैं स्वाभाविक संबंध में माता देवती उनसे बहुत बड़ी है माँ है लेकिन एक सच्चे जिज्ञासु की जो भूमिका है उसको पूर्णतः निभाते हुए माता देवती जिज्ञासा करती हैं प्रश्न करती हैं बहुत अच्छा प्रश्न है और उनके प्रश्न का उत्तर भगवान कपिल देव देना प्रारंभ किए इसके पहले मैत्रेय जी कहते हैं कि इति स्वमातु निर्वध्यम ईप्सित निशम्य पुणसाम उपवर्गवर्धनम दियानंद्यात्मता शताम गति बभाष ईशत स्मित शोभि ननम शोभिता नन तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि संसार से अतीत है कृष्ण प्रेम का वर्धन करने वाले भक्ति जोग को बढ़ाने वाला निर्दोष सब तरह से उत्कृष्ट जिज्ञासा को सुनकर उनके जिज्ञासा का अनुमोदन करते हुए माता देवती के प्रश्न का अनुमोदन करते हुए अभिनंदन करते हुए भक्तों के आश्रय स्वरूप श्री भगवान कपिल देव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किए भगवान सुनकर बहुत प्रसन्न हुए मुस्कुराने लगे देखो माँ किस प्रकार उत्तम जिज्ञासा करती हैं उत्तम श्रेय शिष्य के ये अधिकार है कि वह गुरु से प्रश्न करे लेकिन जो मन करे वो न पूछ दे उत्तम श्रेय के लिए जिज्ञासा करना चाहिए तस्मात् गुरुम प्रपद देता जिज्ञासु श्रेय जब संसार पूरा पूरा बुरा लगने लगे संसार के दुखों की पूरी अनुभूति होने लगे कहीं सुख का नामो निशान नहीं तस्मात् अर्थ है वो सात श्लोक और ऊपर से एकादश स्कंद में नवजोगेंद्र संवाद में निमी महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए नवजोगेंद्र कहते हैं कि संसार जब बिल्कुल बुरा लगने लगे अनुभव होने लगे कि यह संसार दुखमय है या सुख का नामो निशान नहीं है तब गुरु के शरण में जाना चाहिए और वहाँ जाकर संसारिक बात बिजनेस व्यापार कि नहीं करनी चाहिए उत्तम से जिज्ञासा करनी चाहिए तस्मात् गुरुम में जिज्ञासु श्रेय उत्तम से तो माता देहुति जो भी कहना पूछना हुआ अपने पति समर्थ महर्षि करदम से की और सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त की कामक विमान प्राप्त कर पाई जिनके विमान की तुलना स्वर्गीय सुख से भी ज़्यादा है किसी से नहीं किया जा सकता है सब सुख प्राप्त की लेकिन जब महर्षि करदम घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए तब देवती का हृदय घबरा गया कि अरे बाप क्या हुआ इतने समर्थ पुरुष के संग प्राप्त करके भी मैंने संसारिक भोगों की लालसा की यह उचित नहीं है तो बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हुए उनके परम भाव के प्रति जिज्ञासा करती हैं कि हे पतिदेव यद्य आप अपने शर्त को पूरा किए संतान प्राप्ति के बाद मैं छोड़ दूँगा केवल मैं भगवान को ही भजन करूँगा क्योंकि मैं भगवान के उस भाव को ज़्यादा सम्मान देता हूँ यह सब कुछ कह चुके और ठीक ठीक उसका पालन किए लेकिन अब जिस परम भाव को जिस सुख सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ रहे हैं उसमें भी मेरा अधिकार है भले अनजान में लेकिन मैं आप जैसे समर्थ पुरुष का संग की तो इसका फल मिलना चाहिए आपके संग सुख का जो वास्तविक लाभ है वो मिलना चाहिए तो यो ये महर्षिकदम को याद आया कि भगवान अवतार लेने वाले हैं तो कहे ठीक है अपना मन भगवान में लगा कर तुम भजन करो तुम्हारे पुत्र के रूप में भगवान आएंगे वही तुम्हारा तुम्हारे ज्ञान का छेदन करेंगे और परम दिव्य भाव का प्रवचन करेंगे तो सर आज उपस्थित हो गया है भगवान पुत्र के रूप में आ चुके हैं और उनके पास नौ लड़कियां थीं उनका भी विवाह हो चुका है और भगवान से आज्ञा लेकर करदम उन्हीं बन की ओर चले गए अब बचे बेटा और माता बेटा के रूप में स्वयं भगवान हैं बड़ी विनित भाव से उनसे प्रार्थना कर रही हैं तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि माता के बात को सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे और बोलना प्रारंभ किए श्री भगवान वाच जो ग आध्यात्मिकाम मतो निशेषाय में अत्यंतोपर त्रीर जत्र दुख से छख से छ भगवान कहते हैं कि पुरुषों के मोक्ष के लिए पुनसाम निःशेषाय जीवों के कल्याण के लिए वह आत्मिश जोग है जो जीव के स्वरूपानुबंधी कर्तव्य है वह भक्ति योग मेरा सम्मत जोग है बहुत से साधन हैं लेकिन आध्यात्मिक जोग में मत मेरे मत में आध्यात्मिक जोग ही असली योग है जत्र उस योग की क्या विशेषता है तो जिस योग में दुख से च सुख च अत्यंत उपरती भवती जिस योग को प्राप्त करने से किस साधन योग माने जोगाड़ साधन एकदम सरल भाषा में जुगाड़ है तो वह अत्यंतिक अत्यंतिक योग उपाय योग का अर्थ उपाय है साधन जिससे हम अपने आप को भगवान से संबंध स्थापित कर सकें जोड़ सकें योग का एक सरल अर्थ जोड़ होता है भगवान से और जीव के बीच में जो संबंध है उसको स्थापित करना योग है तो बहुत सारे योग हैं कर्म योग ध्यान योग ज्ञान योग भक्ति योग हठ जोग भी है जिद्दी स्वभाव के भी योग होते हैं और कुछ स्वास्थ्य के लिए भी योग किया जाता है जैसे बाबा रामदेव करते हैं उसमें भक्ति का नाम निशान नहीं लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए योग है तो अनेक प्रकार के योग होते हैं उसमें भक्ति योग की विशेषता है कि दुख से च सुख च अत्यंत उपरती दुख एवं संसारी सुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है यहाँ के सुख और दुख दोनों का नाश हो जाता है बड़ी विचित्र चीज है प्रभुपाद यहाँ के शिलुपाद यहाँ के सुख और दुख को मल से तुलना करते हैं कहते हैं गीला मल और सुखा मल जो संसार का दुख है वो गीला मल है उसमें ज़्यादा दुर्गंध आता है और सुख जाता है तो वही यहाँ का सुख है सुख भी दुख का बदला हुआ रूप है और कुछ नहीं है प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे किसी को भूख लगा वो दुख है भोजन चाहिए एकदम क्षुधा बाधित करने लगी तो दो चार रोटी खा लिए बस यही सुख है ना लेकिन वह आत्यांतिक सुख नहीं है फिर कुछ घंटा के बाद भूख लगेगा जैसे और सरल ढंग से समझ सकते हैं कि ब्रज में देखे होंगे कुंडों में काई रहता है गंदे कुंड में छोटे छोटे हरा हरा घास जैसा भीतर पानी है लेकिन ऊपर काई जमा रहता है तो पहले से पवित्र कुंड है उसमें आचमन करना है स्नान करना है तो पहले हाथ से ऐसे काई को हटाते हैं डुबकी लगाने के लिए तो हटाते हैं हटाने के बाद जब बाल्टी बाकेट या कमंडल डुबाते हैं तो तुरंत फिर जम जाता है आ जात। फिर हटाते हैं फिर डुबकी लगाते फिर आ जाता है फिर हटाते हैं तो वो तो आता रहता है और हटाते हैं तो केवल एक बार हटा देना ही उनका निदान नहीं हो आएगा तो सुख यहाँ का क्या है उस दुख का प्रतिकार करना विरोध करना दुख ना आवे उसको हटाना और हटा दिए थोड़े देर के लिए तो उसी को सुख मान लेते हैं वो कहाँ सुख है अभी आप ठीक ठाक है तब तक बुखार चढ़ गया तो दो एक टेबलेट खा लिए उतर गया तो उतर गया बुखार चला गया तो सुख थोड़े हुआ वो तो आया हुआ दुख का प्रतिकार के फिर जुकाम होगा फिर भूख लगेगा फिर सर्दी आएगी फिर गर्मी आएगा और नित्य निरंतर संघर्ष तो अत्यंतिक निवृत्ति नहीं हुआ दुख का न दुख की निवृत्ति हुआ और न सुख की प्राप्ति हुई दुख समाप्त हुआ न सुख प्राप्त हुआ सुख का भ्रम है कि हम दुख से संघर्ष करते हैं वर संघर्ष को ही सुख मान लेते हैं तो यहाँ के सुख और यहाँ के दुःख दोनों का अत्यंतिक उपरति हो जाती है कर्मार्य निर्दहत किंतु छ भक्तिभाजम जो हमारे सामने कर्मों का श्रृंखला चल रहा है प्रारब्ध कर्म हमारे सामने उपस्थित होता है अपना ही कर्म का चक्कर है कर्म तीन रूप में प्रस्तुत होता है वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं उसको क्रियमाड़ कर्म कहते हैं कर्म विकर्म इसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं एक ही कर्म तीन रूप में कैसे होता है वर्तमान में जो करते हैं उसको क्रियमाड़ कहते हैं और क्रियमाड़ कर्म जब फल देने से पहले एक जगह कलेक्ट होता है एकत्रित होता है तो उसको संचित कर्म कहते हैं और फिर जब भोग के रूप में उपस्थित हो जाता है तो उसको प्रारब्ध कहते हैं इसको हम लोग गांव में समझाते हैं किसानों को आसानी से समझते हैं भागवत की भाषा देहात की है गांव की अनेक उदाहरण गांवों से दिया गया है तो जैसे किसान लोग खेती करते हैं नवम्बर दिसंबर में गेहूँ की खेती चालू करते हैं सिंचाई करते हैं खाद डालते हैं पानी डालते हैं और दो तीन महीना लग जाता है तीन चार महीना उसी में और उस समय हो सकता है कि उनके घर में गेहूँ ना हो चावल है गेहूँ नहीं है रोटी नहीं है भात खाते हैं चावल खाते हैं कोई पूछ सकता है कि भाई तुम जब पूछ देखो तब गेहूँ गेहूँ की खेती कर रहा हूँ तो रोटी क्यों नहीं खा रहे हो तो क्या कहेगा अभी तो खेती कर रहा हूं अभी क्रियमाड़ कर्म चल रहा है और जब वह थ्रेशिंग कर होकर गेहूं कट कर थ्रेशिंग करके घर में आ जाएगा तब संचित कर्म होगा आज जब आटा बन कर, रोटी बन कर थाली में आ जाएगा तो उसको प्रारब्ध कहेंगे एकदम भोग के रूप में जो उपस्थित हो गया वो है प्रारब्ध तो एक ही कर्म प्रारब्ध बनता है अपना कर्म तो दुख आवे चाहे सुख अपना कर्म है और सुख के रूप में आता है दुख के रूप में तो सुख दुख की श्रृंखला चलती रहती है लेकिन प्रचुर भक्ति करने से तीव्र भक्ति करने से सुख दुख की श्रृंखला समाप्त हो जाती है इसको आत्यांतिक उपरथी कहते हैं पूरा पूरा समाप्त तो दोनों त्याग है प्रभुपात कहते हैं सुखामल और गीला मल दोनों त्याग है यहाँ कोई भी ठीक नहीं है एक भोजपुरी में कहावत है मालस लेकिन लाल ही से अगर खूब कीमती चार पाँच हजार की जूता हो और उससे कोई पीट दे दो चार जूता और जिस पर चोट लगा है वो खुशी व्यक्त करे कि बड़ा कीमती जूता से मारा चोट तो लगा ही ना चाहे वो प्लास्टिक के जूता से लगा चाहे पाँच हजार के जूता से लगा चोट तो लगा संसार के दुख होता है लोग कभी कभी अपनी स्त्री अपने बच्चे अपना सगा भाई ऐसे दुख में डाल देते हैं तो व्यक्ति साथ आए अपने लोग हैं अरे अपना हो चाहे पराया हो दुख तो दिया ना सेम दुख है लेकिन अज्ञान इतना प्रचुर है कि उसको झेलने की क्षमता बना लेते हैं अपना है तो आगे कहते हैं कि माताजी मैं आपको वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो पूरा पहले ऋषिणाम श्रोत कामा नाम ऋषिणाम सुनने की इच्छा वाले ऋषियों को मैं दिया था सर्वांग नैपुणम तम इमम जोगम ते प्रवक्ष्या उनके अंगों और उपांगों के साथ द्वारा अनुष्ठान एकदम एनालिस करके अस, अस्पष्ट रूप से मैं आपसे कहूंगा, हो सकता है जोगियों को सूत्र रूप में बताए हों लेकिन माताजी से कहते हैं कि सर्वांग नैपुणम तम इमम जोगम ते प्रवेक्षा मैं आपके सामने स्पष्ट व्याख्या करके बताऊंगा, इसको मैं पहले बता चुका हूँ भगवान वास्तव में भगवान उपदेश न करे तो कोई भी व्यक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता भगवान स्वयं उपदेश करते हैं भगवदगीता का उपदेश करने लगे तो कहे कि इसको मैं पहले सूर्य देव को बताया था और सूर्य वंश में परंपरा से कुछ काल तक आया लेकिन काल के प्रभाव से वो योग नष्ट हो गया फिर से मैं आपको उपदेश कर रहा हूँ वैसे ही भगवान कह रहे हैं अब उपदेश प्रारंभ करते हैं चेत खल्वश बंधा या विमुक्त सात गुणेशु शक्तम बंधा रतम वा पुंश मुक्त चेत खलु अश् आत्मन बंधा मुक्त मत हे माताजी चीत ही इस जीव के बंधन और मुक्ति का कारण है बंधन और मुक्ति बाहर नहीं है बाहर के रस्सी में या घर मकान में बंधन नहीं है उतना जबरदस्त बंधन नहीं जो चीत में बंधन है चीत का बंधन दिखता नहीं है लेकिन वो बंधा है और गुणेशु सक्तम अश बंधाय भवती जब जीव माइक वस्तुओं में अशक्त हो जाता है तो बंधन में है अवा पुंसी रतन चेता मुक्तय भवती जब परम पुरुष भगवान में चित लगा देता है तो ये मुक्ति है जब संसार के वस्तुओं में भोगों में चित्त रक्त हो जाता है असक्त हो जाता है तो इसको बंधन कहते हैं गुणेशु सक्तम गुणेशु प्रकृति के गुणों में सत्पुरम से बना है प्राकृत जगत में यहाँ के सुंदर भवन सुंदर मकान या यहाँ के सम लोग मित्र इष्ट दोस्त अपना दुकान फैक्ट्री रुपया पैसा बैंक बैलेंस पद पोजीशन उसके प्रति जब आसक्ति होती है तो ये है बंधन गुणेशु सक्तम अश्य बंधनाय भौती बंधाय भौती वा पुंसी रतम पुंसी माने पुरुष में भगवान में जो अनुरक्त चीत है वही मुक्ति का कारण है बस एक जगह से चित्त में चित्त में ही बंधन है और चित्त में ही मुक्ति है जब चित्त अपने बाह्य स्वरूप से हटकर कर स्वरूपगत स्थिति में आता है तो मुक्ति है मुक्तिर हितवा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही अन्यथा रूपम हितवा जो बाहरी चीज हमारे अंदर आ गया है उसको हटाकर ओरिजिनल पोजिशन में हो जाना ये मुक्ति है अन्यथा रूपम हितवा स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति जो हम बाह्य अवस्था हम भारतीय हैं हम हिंदू हैं हम मुसलमान हैं हम पाकिस्तानी हैं हम स्त्री हैं हम पुरुष हैं हम धनी हैं हम गरीब हैं ये सब बाह्य अवस्था है इसमें फंस गए हैं हम हैं क्या तो गो गोपी भरतु भर्त, भर्तुपद कमलो दास दासानुदास जीवेरा स्वरूप है कृष्णे नित्य दास यह जीव का स्वरूप है इस अवस्था में जब जीव आ जाता है तब मुक्त है और ये मुक्ति और बंधन किस कारण से होता है तो ये होता है दुसंग और सुसंग से जब गलत लोगों का संग होता है तब मन बंध जाता है और जब सतपुरुषों का संग होता है तब वह हाँ खुल जाता है मुक्त हो जाता है दुसंग का अर्थ है माया संग और सुसंग का अर्थ है कृष्ण संग वास्तव में भगवान का नाम है जो सत्संग शब्द का प्रयोग होता है तो सत्संग का अर्थ होता है भगवत संग कृष्ण संग लेकिन व्यवहार में सत्संग का मतलब साधु संग तो साधु को भी सत कह दिया जाता है क्योंकि साधु सत वाला है सत नहीं है सत वाला है जैसे कभी कभी रिक्शा वाला को हम व्यवहार में रिक्शा पुकार देते हैं oh, ओ रिक्शा इधर आओ तो रिक्शा इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है रिक्शा वाला आता है और जानता है कि मुझको बुला रहे हैं उस उसमें तदात्म कर लेता है और सचमुच रिक्शा का अर्थ रिक्शा वाला ही होता है तो सतकार अर्थ सत वाला साधु सत से संबंधित व्यक्ति को सत कह देते हैं कृष्ण संघ साधु संघ मतलब कृष्ण संघ का मतलब केवल अकेला कृष्ण नहीं कृष्ण का अर्थ कृष्ण उनके परिकर उनके भक्त उनकी लीला उनके गुण उनका ऐश्वर्य उनका माधुर्य सब कुछ सत्य है सब स्पिरिचुअल है तो इस श्लोक में पुंसी रतः का अर्थ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में आसक्त मन ही जीव के माया बंधन का नाशक है भगवान में जब मन लग जाएगा इससे यह सूचित होता है कि भक्त भक्ति ही संसार बंधन की मोचिका है प्रभुपात बहुत सुंदर ढंग समझाते हैं इस इससे यह सूचित होता है कि भक्ति संसार बंधन की मोछ का है ज्ञान योग अष्टांग योग नहीं क्योंकि इनसे मन भगवान में आशक्त नहीं होता बल्कि उदासीन हो जाता है योग साधन करते करते भक्ति से ही भगवान में आसक्ति होती है भगवता को जानने वाला मन भगवान के नाम गुण लीला सौंदर्य आदि में आशक्त हो जाता है तो माया बंधन का कोई सवाल नहीं होता देखिए एक जगह से ही बंधन होता है और एक जगह से ही मुक्ति चित से कॉन्शियसनेस प्रभुपात कहते हैं एक ऐसे समाज की स्थापना किए जो केवल कृष्ण के लिए सोचे अंतर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस किसी बिजनेस व्यापार के लिए नहीं कोई दूसरे काम के लिए नहीं केवल कृष्ण के विषय में चिंतन करने के लिए कृष्ण चेतना कृष्ण भावना का समाज तो चित्त एक ही चित्त अगर संसार के ओर जा रहा है तो बंधन भगवान के ओर जा रहा है तो मुक्ति जैसे एक ही चाबी से लोक बंद होता है ताला बंद भी होता है और खुलता भी है ऐसा नहीं कि बंद करने वाला दूसरी चाबी और खोलने वाला दूसरा है उसको जब बायों की ओर घुमाते हैं तो बंद होता है दाहिने और दाहिने और घुमाते हैं खुलता है जो भी हो चाभी ये कहीं होता है केवल बाएं दाएं करने से बंद हो जाता है खुलता है दिशा बदल जाता है जब मन संसार की ओर रमता है तो बंधन भगवान के ओर रमा तो खुल गया मुक्ति बस तो बंधन मुक्ति के दोनों कारण मन को मन है प्रश्नोत्तरी में शिरपार शंकराचार्य जी कहते हैं बद्धो ही कोवा बद्धो ही कोयो विषयानुरागी बंधन में कौन है जो संसार के विषयों में इंटरेस्ट लेता है और कावा विमुक्ति विषय विरक्ति ये कहीं अश्लोक में मुक्ति और बंधन दोनों की बात कहते हैं बद्धो ही कोयो विषयानुरागी कौन है बंधन में जो विषय में अनुरक्त है इंटरेस्ट ले रहा है संसार में आ कावा विमुक्ति विषय विरक्ति कौन मुक्त है जो विषयों में इंटरेस्ट नहीं लेता खत्म तो इस प्रकार अहम ममा भी मानो थाई, काम कामलोभादि भीमल वितम यदा मनाशुद्धम अ दुखम सुखम समम तदा पुरुषमात्मा आत्मा केवलम प्रकृत परम निरंतर स्वयं ज्योति अणिम अखंडित ज्ञान वैराग्य युक्त न भक्ति युक्त न सात्मना परिपश्यु उदासी प्रकृतिम च हतौ जसाम हतौजसम तो इस प्रकार तीन श्लोक का एक साथ अन्वय है जब मन देह इंद्रिय स्त्री पुत्रादि में मय और मेरा की धारणा से उत्पन्न काम लोभादि मलों से रहित होकर प्राकृत दुख से निवृत्त होकर प्राकृत सुख में विगत स्पृह होकर शत्रु मित्र आदि में उदासीन हो जाता है जब सोचता है कि ये हमारे मित्र हैं तब तो फंस जाता है जब सूद होता है तदा पुरुष प्रकृति परम तब जीव प्रकृति से अतीत अविद्या से अतीत हो जाता है और केवलम निरंतरम नित्यम स्वयं ज्योति अनिमानम अखंडितम आत्मानम ज्ञान वैराग्य युक्तें न भक्ति युक्तें आत्मना च उदासीनम प्रकृति हतौजसम च परिपश्यति साफ साफ कहते हैं कि जब वह सांसारिक बंधन से अनावृत होता है तो विषय वासना से अपरिछिन्न मन उसे नहीं ढका है अपने स्वरूप को ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति योग में देखता है तो मन से अनाशक्त होकर अपनी अविद्या को छीण करता है अज्ञान को और अपने को प्रकृति से ऊपर उठा लेता है अनुभव करने लगता है कि इस प्रकृति के दुख हमारे हमारा विषय नहीं है यहाँ हमारा कोई मतलब ही नहीं है भजन करते करते करते करते चित शुद्ध हो जाता है भक्ति एक ऐसा साधन है ऐसा मार्ग है कि अलग से ज्ञान और वैराग्य के अभ्यास की कोई जरूरत नहीं है भागवत में कहा गया कि केवल भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य हो जाते हैं क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य भक्ति के उदर से ज्ञान वैराग्य का जन्म होता है जो भक्ति करेगा उसमें ज्ञान निश्चित रूप से आएगा वैराग्य भी आएगा और केवल ज्ञान और वैराग्य के चक्कर में पड़ता है वो नहीं सफल हो पाता वो शुष्क हो जाता है कुछ क्षण के लिए दिखता है कि वो उदासीन है संसार के विषय नहीं चाहिए उसको लेकिन फिर वो न कहीं ना कहीं वो गिर जाता है भक्ति करने से ठीक ठाक रहता है इसका उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो खूब भूख लगी हो तो उस अवस्था में शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है एक दिन में ही निर्जला एकादशी उपवास कर लें तो दूसरे दिन सारे नस सूखे जैसे लगते हैं रात्रि में ही लगता है कि अब कुछ है ही नहीं एक बूंद पानी नहीं पिया तो कमज़ोरी महसूस होता है और भूख की भी अनुभूति होती है और उस दशा में जब खाते हैं भूखे अवस्था में तो जो भी खाते हैं उसमें स्वाद मिलता है भूखे अवस्था में और एक एक ग्रास पर क्षुधा की निवृत्ति होती है जो भूख लगी है वो भूख दूर होने लगता है और तीसरा काम शरीर की जो कमजोरी है वो भी दूर होने लगता है एक एक कवर में तो आप कर क्या रहे हैं भोजन कर रहे हैं एक काम केवल कर रहे हैं और भोजन में जो स्वाद की अनुभूति है वो है भक्ति एक एक ग्रास पर जो टेस्ट की अनुभूति होती है उसको भक्ति से उपमा दिया गया और जो क्षुधा की निवृत्ति होती है भूख शांत होने लगता है तो यह है वैराग्य और शरीर में जो शक्ति मिलती है वह है ज्ञान केवल भक्ति करने से भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति उसमें कोई एक आइटम करने से तीनों मिलने लगता है जैसे इस समय आप लोग भक्ति कर रहे हैं मैं भी भक्ति कर रहा हूँ लेकिन हमारे और आपके भक्ति में अंतर है आप श्रवणम कर रहे हैं मैं कीर्तनम कर रहा हूं आप सुन रहे हैं श्रवणम भक्ति और सुनने से क्या होता है सुनना भक्ति है और भक्ति जब करना प्रारंभ करते हैं तो ज्ञान होने लगता है अपने स्वरूप का बोध होता है भगवान के विषय में ज्ञान होता है संसार के विषय में ज्ञान होता है अपने पोजीशन पोजीशन की जानकारी होती है अरे यार मैं कहाँ फंसा हूँ ये ज्ञान होने लगता है मैं भगवान का नित्य सेवक यहाँ आकर फंस गया सुनते सुनते हमारा कर्तव्य क्या है मैं गलत जगह पर अपने को लगाया हूँ वहाँ से निकलना चाहिए और जहाँ फंसे हैं उसके प्रति दोष बुद्धि होती है आज जब दोष बुद्धि होती है तो उसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता तो ये है वैराग्य और जो कथा के माध्यम से ज्ञान होता है वह ज्ञान और जब भागवत सुनते हैं यह है श्रवण भक्ति तो भक्ति सुनने से जब सुख की अनुभूति हो आनंद आने लगे तब समझिए हमारी भक्ति ठीक ठाक है टेस्ट मिल रहा है और उसके द्वारा जब ज्ञान होता है प्रबोध होता है भगवान के विषय में अपने कर्तव्य के विषय में तो यह है ज्ञान और जब संसार में जो फसावट है उसके प्रति दोष बुद्धि होती है और उससे निकलने की जब दृढ़ता होती है अरे ये काम नहीं करना चाहिए कहाँ हम बिड़ी तम्बाखू खैनी गांजा में पड़े थे बेकार चीज से शरीर बर्बाद होता है पाप भी होता है तो नशा छोड़ देता है एक समय की सत्य घटना है इस श्रवण कथा की इतनी महिमा है इसके लिए एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है एक बार हम लोग झारखंड क्षेत्र में पीचिंग करते हुए गए थे बहुत पहले की बात है लगभग एटी फाइव सिक्स की घटना होगी या फोर उसे भी पहले का होगा महाराज श्री थे साथ में और हम लोग पंद्रह सोलह भक्त थे कीर्तन खूब जम कर गांव-गांव में कीर्तन करते थे और एक रात एक गांव में रुकते थे एक एक महीना के लिए गाँव जंगल में पहाड़ में घूमते थे और कभी 16 किलोमीटर कभी 18, कभी 20, कभी 25 किलोमीटर में गांव मिलता तो वहाँ जाकर कीर्तन करते रुकते तो एक एकदम इंटीरियर इन, एरिया कभी कोई साधु महात्मा उधर नहीं गया कम से कम भक्ति के प्रचारक तो नहीं ही गए थे ऐसे गांव में गए रात के समय संध्या को महाराज प्रवचन कर रहे थे तो चार महापाप की व्याख्या किए वहाँ दारू शराब बीड़ी खैनी पढ़िया लोग खाते पीते थे तो महाराज कहे कि ये सब महापाप है और ऐसा पाप करने से व्यक्ति नरक चला जाएगा चार पाप की जब व्याख्या किए तो उसमें तम्बाखू भी भिड़ी भी सबका नाम रख दिए तो कथा के बीच में ही एक बूढ़ा खड़ा हुआ कहा बाबा अभी प्रवचन रोकिए तो महाराज कहे क्यों वहाँ कोई माइक कोई हैंड माइक में बोल रहे थे रोकिए अभी बंद कीजिए तो महाराज कहे क्यों कहे बाप रे बाप इतना बड़ा पाप है खैनी बेड़ी तमाकू खाना तो हम इसको फेंक कर आते हैं तब कथा होगी मैं इस पर पेशाब करके आऊँगा आज के बाद नहीं खाऊंगा तो महाराज कहे कि ठीक है आप आइए तो इसके बाद आपके मन में ऐसा क्यों बिचार आया उसको हैंड मैग दिया गया आइए निकट आकर बतलाइए आपको कैसा लगा तो अपने वो भोजपुरी भाषा में वहाँ के लोकल भाषा में बेचारा पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन वो बूढ़ा लगभग सत्तर साल का था कहा कि पहले तीस पच्चीस वर्ष तक तो हम जीवन में जानते ही नहीं थे तम्बाकू या बीड़ी सिगरेट क्या होता है लेकिन नीचे से आने वाले बनिया लोग ये सब सिखा दिए और हमारे जंगल कांवला हरे बहेरा सब ले जाते हैं हमको मूर्ख बनाते हैं और हमको सिखा दिए तम्बाखू गाँजा बिड़ी खैनी ये महापाप है आज तक हम सुने ही नहीं थे और ना आप जैसे बैकुंठ से आया हुआ भक्त देखे थे वो कह रहा था जब आप लोग कीर्तन कर रहे थे तो मैं खेत पर जा रहा था और जब मृदंग का आवाज़ सुना तो मैं कहीं हो क्या रहा है तो मैं इधर आ गया देखने तो एकदम ऐसा लगता था कि हृदय एकदम ऊपर उठ रहा था और लग रहा था कि एकदम बैकुंठ हमारे गांव में आ गया है आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं तिलक लगाकर ऐसा साधु मैं अपने जीवन में देखा ही नहीं था एकदम सत्य बोल रहा था निर्दोष गाँव का व्यक्ति तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है केवल एक प्रवचन में सब कुछ छोड़ दिया कहा कि मैं दारू भी पीता हूँ मांस भी खाता हूँ सब कुछ लेकिन आज के बाद नहीं खाऊंगा। महात्मा जी मैं कसम खाकर कह रहा हूँ मुझे पता ही नहीं था कि महापाप है इसके कारण व्यक्ति नरक चला जाएगा तो बतलाइए प्रवचन का कितना बड़ा महत्व है भक्ति का ज्ञान हो जाता है और ज्ञान होने से व्यक्ति विरक्त हो जाता है ज्ञान के अभाव में संसार में लोग लगे हुए हैं अज्ञान के अभाव में जो अज्ञान है लोगों के अंदर वो छूट नहीं रहा है और जब ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रवचन किया जाए समाज में तो निश्चित लोग गलत आदत को छोड़ेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे अब इसके बाद वो क्या किया ये तो मैं नहीं बता सकता एक साल दो साल बाद हम गए थे महाराज नहीं अकेले दो तीन भक्तों के साथ तो माला लिया था जब करता था अब जीवित है नहीं है अब तो हम लोग बहुत दूर हैं लेकिन वो वास्तव में सब कुछ छोड़ दिया था केवल वही नहीं छोड़ा और भी अनेकों लोग छोड़े हर बार हम लोग सौ डेढ़ माला देते थे लोगों को प्रति साल जप करने के लिए तो ये परंपरा चलती रही अब भी कुछ लोग जाते हैं रूपचरण प्रायः वहाँ जाकर पिछिंग करते हैं तो इस तरह से इंटीरियर जगह में ज्ञान का भाव है लेकिन वहाँ दिया जाता है वो तो छोड़िए शहर में भी लोग ज्ञान का आनंद ले रहे हैं अज्ञान का आनंद मूर्खता का आनंद तो ये जरूरी है ज्ञान और योग भी तभी माया बंधन से मुक्ति देने वाले होते हैं जब ये भगवत भक्ति से युक्त होते हैं भक्ति युक्तें आत्मना भक्ति से युक्त मन जीव को बंधन से मुक्त करता है शरीर और मन आत्मा के अधोगति का कारण है परंतु भगवत भक्ति से युक्त होने पर दोनों माया को पार करने में सहायक हो जाते हैं केवल ज्ञान और वैराग्य से व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त करता बिना भक्ति के ब्रह्म प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती ए कहा गया समा सम सर्वेश भूते भक्ति लभते पराम भक्ति जरूरी है जब व्यक्ति अज्ञान में रहता है तो उसको भक्ति का पता नहीं चलता भक्ति का क्या महत्व है जब भक्ति का प्रवचन किया जाता है लोग उसको स्वीकार करते हैं तब उसको प्रबोध होता है वासुदेव भगवती भक्ति जोग प्रयोदित प्रे, प्रचोदित जन त्या वैराग्यम ज्ञानम चतद तद है तो तो इस प्रकार काम संसार का ऐसा है काम का स्वरूप क्या है कि अगर संजोग बस कामना पूरी हुई तो लोभ बढ़ेगा काम का दोष बतला रहे हैं काम अगर पूरा हुआ हम जो मन में सोच रहे हैं और उसके अनुरूप कर्तव्य करना चालू किए और उसमें हो गया काम पूरा तब लोभ बढ़ेगा अब व्याघात होने पर विफल होने पर क्रोध बढ़ेगा अगर नहीं हुआ तो क्रोध बढ़ेगा चलो विधायक बनने की इच्छा हुई मन में कामना हुई इलेक्शन लड़ा जीत गया हो गया काम ना न अभी मंत्री बनना बाकी है चलो मंत्री भी बन गया हो गया नहीं अभी चीफ मिनिस्टर बनना बाकी है बढ़ता है और चीफ मिनिस्टर की बारी आई तब तक इलेक्शन हार गया तो भयंकर क्रोध इसके कारण हरा ये हमको हराया है तो क्रोध झगड़ा मार मर्डर ये हो जाता है और केवलम शबदाया है तदा पुरुषम आत्मानम केवलम प्रकृति परम देश भिन्न जो चिन्मय आत्मा का स्वरूप है वह केवलम कहा गया है अकेला और मैं केवल भगवान का सेवक हूँ अन्य कुछ भी नहीं हूँ मेरी जो बाह्य उपाधि है कि हम भारतीय हैं हम पाकिस्तानी हैं हम हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं हम ये हैं हम वो हैं हम सेठ हैं हम गरीब हैं ये सब उपाधि है प्रकृति से परे छिन्मय भगवान का आत्मा अंश है ममई वांश हो जीव लोकर जीव भूत सनातन महामाया से मुक्त उदासीन होकर दैवी प्रकृति के सानिध्य में जीव सुखी रहता है उसको उपाधि कहते हैं बंधन में पड़ा हुआ है यह है वह है तो इससे ऊपर उठना चाहिए फिर आगे कहते हैं भगवान कपिल देव न युज भक्त्या भगवत्या अखिलात्मनी सदस्योस्ती शिव पंथा जोगी नाम ब्रह्म है अनेक उपायों के अनुष्ठान द्वारा अपने को मुक्त करने की इच्छा को मुमुक्षु कहते हैं ऐसे मुमुक्षु लोग जब सिद्धि प्राप्त करते हैं ब्रह्म सायुज प्राप्त करते हैं तो अनेक उपाय करते हैं ऐसे जोगियों के लिए बड़ा कठिन है लेकिन भक्ति की सरलता से ये मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है भगवान में जब दास्ता की भावना आ जाती है कि हम सेवक हैं प्रभु हमारे स्वामी हैं तो मानया भक्तिया सदृश शिव पंथा न अस्ति। कहते हैं कि अखिलात्मनी भगवती संपूर्ण जीवों के हृदय में रहने वाले अखिलात्मा भगवान भक्ति युग का प्रवचन कर रहे हैं लेकिन सत्युग में प्रवचन कर रहे हैं सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान जो युजमानया भक्त्या सदृश शिव पंथ न भगवान में क्रियमाणा भक्ति भगवान के प्रति जो भक्ति की जाती है उसके समान सुखकर अनपंत कुछ भी नहीं है शिव शिव माने सुख देने वाला कल्याणकारी मार्ग कोई नहीं है भक्ति के समान कल्याणकारी मार्ग कोई नहीं है भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि भक्ति में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कोई प्रेशराइज नहीं सुखम कर्तुम तुम यह भक्ति सुख पूर्वक किया जाता है आनंद के साथ आनंद के साथ जप करना चाहिए आनंद के साथ भागवत पढ़ना चाहिए आनंद के साथ कथा सुनना चाहिए बाकी काम बड़े टेंशन से करते रहते हैं काम बाकी है करना है यहाँ जाना है वहाँ जाना है वही आदत बना हुआ है भक्ति को भी उसी तरह निर्वाह कर देते हैं चलो जल्दी जल्दी उठे आरती अगरबत्ती दिखाए प्रणाम किए अब जाना है अब बस हो गया माला उठाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण पूरा महामंत्र भी बोल नहीं रहे एक क्या तमाशा है सुख पूर्वक जपो न और काम नहीं भी होगा तो क्या बिगड़ जाएगा देवर नारद कहते हैं कि अगर संसार का काम खूब सजा सजो कर करें तो उसे क्या मिल जाएगा क्या हो जाएगा और भक्ति अगर कदाचित छूट भी गया कुछ दिन करके तो बिगड़ क्या गया देवर नारद कहते क्या बिगड़ा और संसार का काम सजा ही लिए तो क्या बन गया कुछ लोग कहते हैं कि अरे माला उठाना साधारण चीज है वो निभेगा वो होगा ही नहीं हँसी खेल नहीं है माला लेना जप करना अच्छा हँसी खेल लेना ही बहुत कठिन है तो जपना कितना कठिन हो जाएगा और बिना जपे बिना भागवत सुने बिना कीर्तन किए भक्ति प्राप्त हो जाएगी कब होगा जब आदमी के लिए कठिन है तो गाय बैल कुत्ता घोड़ा गधा के लिए कितना कठिन होगा वो बेचारा क्या करेंगे तो जिसको करना चाहिए वही कतराने लगता है कहते तो साधन और साध्य दोनों अवस्था में भक्ति सुख स्वरूप है मुमुक्षु या भक्त किसी के लिए भी भक्ति के समान मंगलकारी सुखमय मार्ग कोई नहीं है ध्यान जोगी लोग एकांत में ध्यान करते हैं कोई देखने वाला नहीं है कि वो सो रहे हैं घर के विषय में सोच रहे हैं कि भगवान के विषय में सोच रहे हैं कुछ कोई कहने वाला नहीं है भक्ति मार्ग इतना आनंदप्रद है कि इसमें एक दूसरे को टोकने वाले भी अरे यार आप मंगलाते नहीं आया अरे क्या कहें स्वास्थ्य ठीक नहीं था रोज रोज तुम्हारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता है तुम बहाना कर रहे हो तो अब एक संकोच भी होता है कि अरे भक्त लोग टोकते हैं यार चलना चाहिए माला जब तेरी कथा में नहीं आया यहां सात दिन से कथा हो रही है तो इस संकोच से भी भक्तों को आना पड़ता है कि भक्त लोग टोक देंगे अज्ञानी लोग, ध्यानी लोग किसी दूसरे को कुछ पूछते नहीं वो अपने में मस्त रहते हैं जो भी करना हो भक्त्या सदृश सिवा पंथा न भक्ति के समान भगवत प्राप्ति कराने वाला कोई भी सुखमय पथ है ही नहीं कोई सुखमय पथ नहीं है नवजोगेन्द्र लोग तो कहते हैं कि धावन निमिल नेत्रे न स्खले न पत इस पथ में आंख बंद करके दौड़ने पर भी गिरने का फिसलने का भय नहीं है गिरता ही नहीं हाँ अब ट्रेन फास्ट पसेंजर हो उसमें अंतर हो सकता है अगर तीव्रेण भक्ति जोगे ना अगर तीव्र सीरियसली भजन करेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे आ नहीं ढुलुर मुलुर करेंगे तो अनेक जन्म लग जाएगा बस इतना ही है नाम जपने की तीन विधा है अगर शुद्ध नाम जपे फर्स्ट क्लास एकदम ईमानदारी से सीरियसली तो इसी जीवन में कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे अगर अपराध युक्त नाम अपराध जपे तो ब्रेकर लग जाएगा फर्स्ट क्लास गाड़ी है कार रोड भी बढ़िया है तब तो स्पीड ठीक रहेगा लेकिन एक ही गांव में दस ब्रेकर पार करना पड़े तो स्पीड तो कम हो जाएगा तो नाम अपराध मतलब ब्रेकर और ये ब्रेकर जन्मों जन्म लगा सकता है इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ब्रेकर न पड़े और नामाभास नरक से रोक देता है लेकिन वो धाम नहीं देता अजामिल का नामा भाष नारायण उच्चारण केवल नरक जाने से बचा लिया लेकिन केवल वही बैकुंठ नहीं दिया अब दृढ़ता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक जब अजामिल हरिद्वार में जाकर देव मंदिर में बैठकर जप किया तब विमान आया तो किसी भी तरह अगर नामा नामाभास भी करते हैं तो नरक से बच जाएंगे लेकिन यही चरम परम फल नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहिए तो मुख्य बात कहते हैं कि माताजी संसार की जो आसक्ति है बड़ा अजरम और पास है प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कबयो स एव साधुसु कृतो मोक्ष द्वारा पावृतम ये जो प्रकृष्ट संघ है संघ का अर्थ हमारे आचार्य श्रीपाद जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं संगम आसक्ति आसक्तिम संघ का मतलब है आसक्ति ऐसे जहाँ तहाँ प्लेटफार्म पर रेल में ट्रेन में बस में जहाँ तहाँ लोगों का जो संग होता है उसको संग नहीं कहते जिसके प्रति मन फंस जाता है आसक्त हो जाता है ऑफिस के प्रति दुकान के प्रति घर के प्रति स्त्री के प्रति बच्चों के प्रति मित्रों के प्रति वो है संग तो जो संग है वो अजर अमर पास है जीर्ण नहीं होता अजीर्ण पास है और आत्मना कवयो विदु बड़े बड़े आत्म तत्वेता कवि विद्वान लोग ऐसा कहते हैं स एव साधु सुतो वही आसक्ति यदि साधु पुरुषों के साथ किया जाए तो मोक्ष द्वारा पावृतम मुक्ति का दरवाज़ा खुल जाएगा संसार बंधन विमोचिका एवं भगवत प्रेम विधायनी भक्ति का जन्मदाता साधु संघ है साधु संघ में भजन होता है जीव के आसक्ति को जड़ से खत्म करना असंभव है जीव के स्वरूप में ही आसक्ति है वो आसक्ति जाति नहीं है वर्तमान दशा में जीव स्वरूपानुबंधी बंधनी आसक्ति वही जीव का जो स्वरूपानुबंधनी आसक्ति है वही स्त्री पुत्र परिवार समाज में लगा हुआ है वही आसक्ति यहाँ परिलक्षित हो रही है जो कृष्ण में आसक्त होना चाहिए अपने शुद्ध रूप में वह कृष्ण में आसक्त रहता है और जब जीव आसक्ति के वास्तविक विषय को नहीं जानता तो संसार में आसक्त रहता है जब जान जाता है परम प्रेमास्पद भगवान कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य एवं लीलाओं को सुनता है तो धीरे धीरे धीरे धीरे वह कृष्ण में आसक्त हो जाता है और कृष्ण भक्त साधुओं में की गई आसक्ति जब सत्संग अच्छा लगने लगता है साधु संग अच्छा लग लगने लगता है मंदिर का वातावरण अच्छा लगता है कीर्तन अच्छा लगने लगता है भगवत कथा अच्छी लगने लगती है तब तत्काल वह कृष्णा शक्ति में बदल जाती है यही है आसक्ति कृष्ण में आसक्ति हो गई कृष्ण का श्री विग्रह अच्छा लगता है आकर घंटों दर्शन करते हैं कृष्ण के भक्तों के बीच रहना अच्छा लगता है तब उसको कोई सिनेमाघर क्लब या कहीं पार्क में घूमने की जरूरत नहीं पड़ता संसारिक लोग छुट्टी के दिन गलत जगह पर जाते हैं और भक्त लोग मंदिर में आते हैं सत्संग में आते हैं धाम में जाते हैं यह है कृष्णा शक्ति कृष्ण में आसक्ति और कृष्ण में की गई थोड़ी सी आसक्ति भक्ति शालोक के आदि मुक्ति का द्वार खोल देता है और भगवान कपिल देव कहते हैं अन्य सब की आसक्ति छोड़कर साधुओं में आसक्ति करना चाहिए भगवान चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कय लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है अजरपास पास वो अनंत वासनाओं से लाखों करोड़ों जन्मों से संसार को भोगते हुए आ रहा है वो उसके प्रारब्ध का इतना भारी पहाड़ है कि वो जल्दी कटता नहीं है टूटता नहीं है इसलिए प्रसंग कहा गया है थोड़ा संग से नहीं कूटता जकड़ा हुआ संग है और साधु पुरुष उस आसक्ति को तोड़ देते हैं यहाँ भागवतम के एकादश स्कंद के छब्बीसवा अध्याय में पूर्वा महाराज साधु संघ की महिमा को कहते हुए कहते हैं कि संत पुरुष किस प्रकार से तोड़ते हैं साधु संघ करना चाहिए अपने विषय में कहते हैं बहुत स्त्री संघ सुख लिया स्वर्गीय अप्सराई उर्वशी के साथ रहा सैकड़ों वर्ष कैसे बिता कुछ पता नहीं चला लेकिन क्या बताएं विषय सुख जब व्यक्ति भोगता है भोगने के दो माध्यम बता रहे हैं देखने से और सुनने से भोग की प्रवृत्ति आती है कहते अदिष्टाद अश्रुताद भावा न भावो उपजायते अगर कोई व्यक्ति विषय के विषय में सुने नहीं और देखे न तो भोग की वासना चित्त में नहीं आएगा अदृष्टाद अश्रुताद भावाद न भाव उपजाएते विषय आते हैं देखने और सुनने से चित्त पर छाता है असम प्रयुंजतः प्राणन साम्यति स्मितम मनः देखने और सुनने से विषय वासना मन में जग जाता है धीरे धीरे धीरे धीरे देखते सुनते दिखते सुनते मन उसमें आसक्त होता ध्यायतो विषयांश पुनस संगस्ते सुपाते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद भवती समूह समूहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश हो बुद्धिनाशात्ती तीन श्लोक में भगवान स्पेशल मन का पिछलन बताते हैं कैसे कैसे व्यक्ति विषय के विषय में सुनता है संसार के भोगों के विषय में देखता है एक दूसरे को भोग करते हुए तब उसके मन में आ जाता है आसक्ति तो पूर्वा महाराज कहते हैं तसमात संगो न तस्मात्तव्य जरूरत ही नहीं है ऐसे संग की नहीं करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए स्त्रीशु स्त्रेणसु से जो इंद्रियों से भोग भोगना चाहते हैं और मुख्य भोग क्या है स्त्री सुख ऐसे स्त्री सुख लोलुप स्त्रैणों का कामियों का संग नहीं करना चाहिए विदुषा चाप्य विभ्रस्त सड़वर्ग के माध्यसम ऐसा अशक्ति स्त्रैणों की अशक्ति जो स्त्री में जिसका चित्त कामी के, के साथ किया गया संग विद्वानों की भी बुद्धि भ्रम में डाल डाल देती है हमारे जैसे मूर्ख की बात क्या है भगवान कि एक बहुत बड़े भक्त पूर्वा महाराज कहते हैं चंद्रवंशी राजा और सबसे आश्चर्य की बात है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूर्वा महाराज की उक्ति को स्वयं भगवान उद्धव से कह रहे हैं प्रमाण के रूप में पूर्वा महाराज के अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं ऐल गीत के रूप में ईला से उत्पन्न पुरोर्वा को आयल कहते हैं जिसे बुध प्राप्त किए चंद्र कुमार इला से पूर्वोरा को प्राप्त किए इसलिए आयल गीत भगवान कहते हैं कि पुरोरा महाराज का कहना है कि कोई भी विद्वान इस तरह के आसक्ति से गिर सकता है और हमारे जैसे व्यक्ति के विषय में क्या कहना है षटवर्ग की मुह तो फाइनल क्या है श्री भगवान उवाचा आगे भगवान कहते हैं तो करना क्या है प्रवचन फिशलन रोग के विषय में तो हो गया जांच रिपोर्ट आ गया कैसे कैसे व्यक्ति गिरता है अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन सारा रिपोर्ट आ गया इलाज क्या है तत् दुसंग मुत्सृज ये दुसंग जो है गलत संग उसको छोड़ो मुत्सृज्य छोड़कर सत्सु सत्सुसज्जित बुद्धिमान लेकिन बोलने में भगवान सावधान है भाषण करने से कोई नहीं आ जाएगा सत्संग में कहते हैं दुसंग को छोड़कर सत्सु सज्जित साधु पुरुषों में जुटता है सत्संग में आता है कौन बुद्धिमान डल माइंडेड नहीं जहाँ भी भक्ति की बात आती है वो जनरल नहीं है भक्ति कह तो दिया जाता है कि, कि किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति भजन करता है लेकिन जब भक्ति की कसौटी का वर्णन होता है तब कहते हैं कि न ये विद्वान बुद्धिमान सुमेधा प्राज्ञ एक शब्द आया है उनका विशेषण ऐसे नहीं आया जनरल कोई भी कर लेगा कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवत न दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रमर्थदम प्रहलाद महाराज कहते हैं जो प्रकृष्ट ज्ञान वाला है बुद्धिमान वह बचपन से ही भजन करता है डल माइंडेड नहीं सीधी सी बात है भाषण प्रवचन करने से क्या हो जाएगा जो बुद्धिमान है वही स्वीकार करता है और कलयुग का वर्णन करने लगे तो करभाजन जी कहते हैं कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगार पार्षदम जगई संकीर्तना प्राय जजंती ही सुमेधसा भगवान जब कलयुग में गौर रूप में आते हैं अपने परिकरों के रूप में आकर जब नाम का प्रचार करते हैं तो जो सुंदर उत्कृष्ट मेधा वाला है वही इसको स्वीकार करता है जगईयी संकीर्तन प्राय जजन्ति ही सुमेध सुंदर मेधा वाला आ यहाँ कहते हैं ततो दुसंग सत्सु सज्जत बुद्धिमान जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दुसंग को छोड़कर साधु पुरुषों के साथ आसक्त होता है तो क्या लाभ होता है सत्सु सत्सुसज्जित साधु पुरुषों के साथ जुटने पर प्राप्त क्या होता है तो संतय तस् छिंदी वो साधु पुरुष उसके बंधन को काट देते हैं छिन्नदंती माने तोड़ देते हैं उसके बंधन को मनोव्यासंग मुक्ति भी मनोव्यासंग मुक्ति भी कहते हैं उनको जन्म जन्मांतर की जकड़ी हुई जो मानसिकता है ये हमारा परिवार ये हमारा देह हमारा पद हमारी स्त्री ये जो संग नहीं छूट रहा है उसको तोड़ देते हैं कैसे तोड़ते हैं किस तलवार से उक्ति भी अपने प्रवचन से अपने उक्ति से अपने भाषण से अपने उपदेश के तलवार से उसके जकड़ी हुई आसक्ति को काट देते हैं यह कह रहे हैं भगवान यह भगवान का प्रवचन है एकादश स्कंद में और फिर यहाँ भी भगवान का प्रवचन है कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कबयो विदु सऐव साधुसु कृतो मोक्ष द्वारा मित तो अजर अमर पास को थोड़ा जा सकता है साधु के पुरुषों के संग करने से तो प्रश्न होगा कि साधव के कौन साधु है कैसे पहचाना जाए साधु को तो साधु के दो लक्षण तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण का वर्णन करते हैं भगवान कपिल देव तिथिक्षवः कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम आजाद शत्र साधव साधु भूषणा ये तटस्थ लक्षण है तटस्थ लक्षण है तिथिक्षव कारुणिका तटस्थ लक्षण जिस लक्षण को देखकर पहचाना जाए बाहरी लक्षण वो है सहनशीलता और उपकारिता साधु सहने में दक्ष होता है बात बात में लोग कह देते हैं यही साधु हो नाराज हो जाते हो क्रोध आ जाता है अगर साधु गुस्सा कर दे तो उत्तर भारत में प्रसिद्ध उक्ति है तुलसीदास जी का बुन्द आघात सहे गिर कैसे खलके बचन संत सह से, तुरंत चौपाई बोल देगा एकदम निपड़ गँवार व्यक्ति भी कि यही साधु हैं बूंद आघात सहें गिर कैसे बरसात में पर्वत के शिखर पर जब बारिश होता है तो बूंदों का आघात पड़ता है लेकिन पर्वत पर कोई असर नहीं पड़ता झेल लेता है बड़े बड़े बारिश के बूंदों को वैसे साधु पुरुष को किसी के बात को सह लेना चाहिए बूंद आघात सहें गिर कैसे खलके वचन संत सह जैसे तो तितीक्ष व तीक्ष सहने की क्षमता सहनशीलता केवल दुष्टों की बात ही नहीं सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान लाभ हानि सारे द्वंद्वों को सहना ये साधुता है सर्दी आ गया बड़ा ठंडा है स्वेटर चाहिए कोट चाहिए गर्मी आ गया उफ, उफ, एसी चाहिए ये एस सब नहीं भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए एयर कंडीशन जगत नहीं बनाऊंगा तांत्रित स्वभार ये हानि लाभ सुख दुख ये द्वंद आएगा इसको सहने के लिए तैयार रहो प्रसिद्ध तो गीता श्रोता होने से तुम्हारे लिए माफ नहीं होगा कोई कंसेसन नहीं सहना पड़ेगा तो कहते हैं सुहृद सर्वदेही नाम सारे देहधारियों का वो होता है सबसे प्रेम करता है सर्वदाही देहिनाम समस्त देहधारियों के प्रति हित विधायक होता है किसी के प्रति अहित नहीं करता और अजात शत्रु शांता अजात शत्रु समस्त जीवों को भगवान का दास समझकर किसी से शत्रुता नहीं करता किसी से झगड़ा नहीं किसी से टेंशन नहीं शांता शांत का अर्थ होता है कि वह निष्काम होता है कोई भोग की लालसा नहीं होती भुक्ति मुक्ति सीधी कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतए शांत शांत होता है निष्काम होता है अः साधु, साधु का अर्थ है सदाचारी शास्त्रानुवर्ती होता है तो वो शास्त्र विरुद्ध न आचरण करता है ना शास्त्र विरुद्ध बात बोलता है वो अब शब्द नहीं बोलता उसका व्यवहार बड़ा सरल और सुष्टु होता है अपने व्यवहार से साधु पहचाना जाता है विनम्र होता है सहनशील होता है दयालु होता है ये सब तटस्थ लक्षण है बाहरी लक्षण है सहने की क्षमता होती है दयालु होता है कानूनिका गोस्वामी तुलसीदास बड़ा सुंदर साधु का संत का परिभाषा बताते है। हैं कहते हैं कि कोई कोई व्यक्ति साधु के हृदय की तुलना नवनीत से करता है नवनीत तुरंत का मथा हुआ माखन दही से जो निकलता है फ्रिज में रखा हुआ नहीं वो बटर नहीं तुरंत का निकला हुआ एकदम मुलायम स्निग्ध इसको कहते हैं तो कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना कुछ लोग कहते हैं कि साधु का हृदय बड़ा कोमल होता है नवनीत के समान होता है कहा कभी पै कहें ही न जाना कोई कभी उपमा दिया है कि साधु का हृदय नवनीत के समान होता है लेकिन उस बेचारे को कहने नहीं आया कहने नहीं आया अच्छा तो आप कहिए जब नहीं कहने आया तो आपको बताना पड़ेगा ना ये उपमा ठीक नहीं है गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं क्यों नहीं ठीक है तो कहते हैं निज परिताप द्रव नवनीता पर दुख द्रव संत सुपुनीता जब मक्खन के ऊपर हीट दिया जाता है किसी बर्तन में रख कर आँच लगाया जाता है चूल्हे पर रख दिया जाए तो डिस्टर्ब हो जाता है पिघलने लगता है निज परिताप द्रवही नवनीता अपने ऊपर ताप आने पर नवनीत पिघल जाता है डिस्टर्ब हो जाता है लेकिन साधु नहीं पर दुख द्रवही संत सुपुनीता साधु तो दूसरे के दुख से दुखी होता है अपने दुख से नहीं यह है कारूरिका साधु का विशेष विशेष विशेषता वह दूसरे के दुख से दुखी होता है प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझके मुझको अपने लिए कोई टेंशन नहीं मैं आपकी महिमा गाता हूं आपका जस गाता हूं इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं नरक जाने का कोई भय नहीं नो दुजे पर दुरत्व वही तरण तदवीरज गायन महामृत मग्न चित्त हे नृसिंहदेव मैं आपकी महिमा गाने में आपकी लीला कथा में मग्न हूं कीर्तन में मग्न हूं इसलिए मुझे बैतरणी का भय नहीं है अच्छा सारा दुनिया बैतरणी से कांप रहा है और तुमको निश्चिंतता है हाँ तदवीरज गायन महामृत मग्न चित्ता मैं आपकी महिमा कीर्तन करता हूं इसलिए नहीं चिंता है लेकिन एक चिंता है साधु है ना सोचे ततो विमुख चेतस इंदिर्थ माया सुखाय भन मुदहतो बिमु ढान जो तुक्ष सुख के लिए तीन रात वर्णन ढोल ढो रहे हैं आपसे विमुख होकर आपका भजन नहीं करते उन मूर्खों के लिए मुझे चिंता है विमूढ़ विमूढ़ शब्द का प्रभुपाद अर्थ करते हैं उन गधों के लिए मुझे चिंता है विमूढ़ माने बिल्कुल मूर्ख गधा प्रभुपाद बड़ा क्लियर अर्थ करते हैं विमूढ़ का मतलब गधा और माया सुखाए भरमुद बहतो विमूढ़ माया के द्वारा ज्ञान में पढ़कर वो भरमुद बहतो भार ढोता है लेकिन क्यों ढोता है उसको पता नहीं है बासमती राइस ढोता है लेकिन बेचारे गधे को एक दिन भात नहीं मिला कपड़ा धोते हैं ढोबी लोग लेकिन आज तक उसको जंगिया नहीं मिला नग्न घूमता है कुछ लोग ईंट, पत्थर बालू सीमेंट ढोते हैं लेकिन रहने के लिए मकान नहीं मिला तो मूर्ख कर क्यों रहा है ऐसा क्यों विमू मूर्ख है तो ऐसे लोग जो भगवान को छोड़कर कर भार ढोते रहते हैं उन मूर्खों के लिए चिंता है यह है पर दुख द्रम ही संत सुपुनीता प्रिशिंग का मूड है प्रहलाद महाराज का यह है बाह्य लक्षण अंतरंग लक्षण क्या है साधु का संत को पहचानिए तब संखीजिए कोई भी गेरुआ पहन लिया जटाजुट बढ़ा लिया तिलक लगा लिया वह साधु हो गया न फिर लक्षण क्या है लक्षण स्वरूपलक्षण मयि अनन भक्तिम भक्ति कुर दृढ़ा मत त्यक्तर्माण त्यक्त त्यक्ता स्वजन बांधवा मदाशया कथा मृष्टा श्रृणवती कथयती चपंती विविधातापा नयतागत स दो श्लोक में लक्षण बताते हैं मई अनन्य न भक्ति कुरंती जय दृढ़ अनन्य भावे न दो शब्द भक्ति के आगे पीछे लगाते हैं मई अनन्य न भक्तिम कुरंती जय दृढ़ अनन्य भाव से इष्ट में अनन्यता साधु का अंतरंग लक्षण है लाख संकट पड़े शरीरा राम नाम मत छोड़ो वीरा कुछ भी हो जाए लेकिन भक्ति नहीं छोड़ेंगे प्रहलाद महाराज को हिरण हिरणकशू हद कर दिया दुख देकर लेकिन नहीं छोड़े मेरे मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे संसार में नहीं रमता सूरदास जी कहते हैं कहीं रही रमता अन्य भक्ति मेर मन अनंत कहाँ सुख पावे उदाहरण देते हैं जैसे उड़ी जहाज की पक्षी फिर जहाज पर आवे जैसे पानी के जहाज में कोई पक्षी ऊपर बैठ गया दस किलोमीटर जाने के बाद उड़ना चाहे तो फिर बैठेगा कहाँ कोई पेड़ दिखेगा तो हार कर अंत में जहाज पर ही आना है उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मैं भी अपने मन को उड़ाया लेकिन उड़ उड़कर आपके पास आना पड़ा कहीं दूसरे जगह सुख शांति नहीं है कहते हैं काम धेनु छेरी कौन दुहावे जब कामधेनु मुझको प्राप्त है जब चाहो तब दू हो जो चाहो वो दू हो कामधे ऐसी गाय है कि केवल दूध ही नहीं देती रसगुला मलाई भी देती है जो भी चाहिए कामधेनु गाय थी परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी के पास और एक कामधेनु के बल पर उस सहस्त्राबाहू अर्जुन की स्वागत किए थे जिसके कारण उस जादव को लोभ हो गया गाय ले जाने के फिर मैं पड़ गया ले गया जिसके कारण परशुराम जी क्रोधित हुए और सबका संघार किए तो ये सब कथाएं भागवत में है कामधेनु ऐसी गाय है कि जब चाहो तब दूह लो आ जो चाहो वो दूह लो ऐसी गाय जिसके पास है वो बकरी क्यों रखेगा छेरी कौन दुहावे कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे मेरू मन अनत कहाँ सुख पावे यह है अन्यता किसी भी अवस्था में भगवान का भजन करना इष्ट में अनन्या था तो यह है स्वरूप लक्षण अंतरंग लक्षण मत कृत्य त्यक्त कर मार मई अन्य न भावे न भक्ति कुरंती जय दृढ़ दृढ़ता के साथ मेरी भक्ति करता है विश्वास के साथ एकदम पक्का भगवान के अलावा और कोई आश्रय नहीं है हम एकदम सही मार्ग में हैं मत कृत्य त्यक्त कर मेरे लिए वह कर्मों को छोड़ता है कर्म छोड़ता है बहुत सारी जिम्मेवारी यह काम वह काम ये ऑफिस हो फैक्ट्री हो दुकान सारा जिम्मेवारी छोड़ता है और त्यक्ता स्वजन बांधवा मेरे लिए वह अपना स्वजन अपना बंधु बांधव अपने प्रिय सुहृद स्त्री पुत्र परिवार संबंधी सबको छोड़ देता है तो छोड़कर क्या करता है सब हरिद्वार में जाकर जूना अखाड़ा ज्वाइन करके गांजा पीता है क्या करता है छोड़कर तो कहते हैं कि मादाश्रया कथा मृष्टा मेरे आश्रय में रहकर मेरी मधुर कथा श्रीवंती कथयंती मेरे आश्रय में रहकर मेरी कथा को सुनता है और कथा की विशेषता क्या लगाते हैं मृष्टा मेरी कथा मधुर है तीखी नहीं है बड़ा मधुर है कथा मृष्टा श्रवंती सुनता है और कथयंती कहता भी है जो सुनता है वही कहता है प्रभुपात कहते हैं जो जितना तत्परता से ईमानदारी से सुनता है वो उतना ही असंशय प्रवचन करता है बिना बिना डाउट के बोलने लगे पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ पता नहीं क्या लिखा गया है क्या सिद्धांत है ऐसा नहीं पढ़ने से जो ज्ञान कंफर्म नहीं होता वो सुनने से होता है सुनकर ज्ञान टिकता है और एकदम असंशय ज्ञान असंशय ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुनना जरूरी है शीला प्रभुपाद कहते हैं कि आज मैं निर्द्वंद निश्च, निश्चिंत प्रवचन करता हूँ उसके पीछे कारण है कि मैं सुना हूं मैं सुनता हूँ सुना हूँ तो श्रीणवंती जो सुनेगा वो बिना कहे नहीं रहेगा कथियंत कहेगा और तपंती विविधास्तापा मद नैतान मदगत क्षेत्र वह मेरे लिए विविध प्रकार का ताप सहता है मान अपमान सुख दुख परिचिंग करना इतना आसान नहीं है भक्ति करना इतना आसान नहीं है लोग अपमान करते हैं संसार भोगियों से भरा हुआ है वो लोग साधु जोगी को नहीं पहचानते अपमान करते हैं गाली देते हैं दुख भी आता है सर्दी गर्मी तो सबके साथ बना हुआ है कॉमन है तो मेरे लिए वो सारा दुख सह सहता है नैतान मद्दत क्षेत्र तो इस प्रकार मेरे अंदर अनन्य भाव से जब वो लगा रहता है तो त्यक्त स्वजन बांधवा सब कुछ छोड़कर जब मेरे प्रति लगता है और मद्गत क्षेत्र सा ऐतान साधुना जिनका जिन साधुओं का चित्त मुझमें लगा रहता है इन साधुओं को विविधा तापा न तपनती संसार के विविध ताप नहीं तपाता है विविधा तापा न तपनती वो दुखी नहीं हो पाते हैं दुख आता है लेकिन उसको झेल लेते हैं और मुख्य बात ये सब कह कहकर अंत में कहते हैं तो ते ते साधव साधवी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्व अथ ते, ते प्राथ्य संग दोषहराहिते साधु का लक्षण बताकर कहते हैं कि माताजी ए संग दोषहरा अथ साध्वी तेषु संग प्राथय सर्वसंग विवर्जिता एते साधवा अतः चूंकि ये समस्त आसक्ति से रहित होते हैं इनको कोई आसक्ति नहीं होता संसार के विषयों के प्रति सर्वसंग विवर्जिता साधुओं की विशेषता क्या कहते हैं सभी आसक्ति से रहित होते हैं और ऐसे साधुओं से संग करना चाहिए ये संग दोष हरा जो संसार में आसक्ति का दोष है उसको समाप्त कर देते हैं अथ साधवी इसलिए हे साधवी हे माता तेसु संगह प्रार्थ्य तेरे द्वारा उनका संग प्रार्थनीय है ऐसे पुरुषों का संग तुमको करना चाहिए माँ से कहते हैं ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए ऐसा भगवत संगी का संग किसी भी संसार के सुख से बढ़कर है तुलयामा लवे ना पी ना स्वर्गम ना पुनर्भव तुल्यामी लवेनापी न ना स्वर्गम न पुनर्भम भगवत संगी संघर्ष से मर्त्यान की इस सुख की तुलना स्वर्ग के सुख से वैकुंठ यहाँ यहाँ तक कि पुनर्भव मोक्ष के सुख से भी नहीं किया जा सकता भगवत संगी संघर्ष से भगवान के संग में रहने वाले भक्तों की संग की तुलना फिर मर्त्या नाम फिर साधारण लोगों की क्या तुलना करना इसलिए भगवान कपिल अपनी माता से कहते हैं तेसु संगह प्रार्थ्य तुम्हारे लिए ऐसे भक्तों का संग प्रार्थनीय है ये साधव सिलवान होते हैं सहनशील होते हैं बड़े का सम्मान करते हैं बराबर वालों से मित्रता करते हैं छोटों के प्रति स्नेह करते हैं यह है साधु का स्वभाव मई दृढ़ भक्ति कुरंती मेरे विषय में दृढ़ भक्ति करते हैं ये साधुओं का संघ है और इसके बाद कहते हैं आगे भगवान कपिल देव की ऐसे साधुओं का संग जब करोगी तब भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा सताम प्रसंगान मम वीरज संविदो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा त्योषणा दास पवर्ग वर्तमणि श्रद्धारतिर्भक्तिरुक्रमिष्यति कतिशतम प्रसंगात ऐसे साधु पुरुषों के साथ जब संग किया जाता है तो वहाँ क्या मिलता है उनके पास जाने में ममवीर्य संविदा हृतकर्ण रसायना कथा भवंती उन साधियों के बीच में हृदय और कान को मधुर लगने वाली मेरी महिमा से भरी हुई कथा होती है सत्संग का अर्थ ही है कथा और वह कथा तद ज्योषणात् आँसू उन कथाओं से शीघ्र ही अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा ततः रती ततः भक्तिर अनुक्रमिष्य उन कथाओं के सेवन करने से बहुत जल्दी आसु माने शीघ्र अविद्या निवर्तक मुझे भगवान में सुदृढ़ विश्वास के साथ रुचि उत्पन्न हो जाती है उसको रति कहते हैं रुचि उत्पन्न हो जाता है आज जो कथा सुनने से बोरियस फील हो रहा है वो सुख की अनुभूति होने लगती है आनंद आने लगता है और इसके बाद भक्ति अनुक्रमिश्यति भक्ति का यहाँ अर्थ प्रेम है धीरे धीरे प्रेम भक्ति उत्पन्न होने लगती है कथा सुनने से कर्ण रोग है वो दूर हो जाता है कान का रोग है दुनिया की बात सुनने का फिल्म की गाना सुनना चाहता है और कर्ण रसायन क्या है औषधि हृतकर्ण रसायना क्या है यह है कृष्ण कथा कर्ण रोग है दुनिया की बात सुनने की प्रवृत्ति और कृष्ण कथा सुनने की लालसा ये महा औषधि है रसायन है कौन भागे कौन जीव श्रद्धा यदि है तबे से ही जीव साधु संग ये कर कोई भाग्यशाली जीव में भगवान की कृपा से जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तब वह साधु संग करता है आ साधु संग होते हो, हो श्रवण कीर्तन सताम प्रसंगान मम बीरज संविदो भवंति हित कर्ण रसायना कथा तब वो साधु संग जब करता है तो श्रवण कीर्तन होता है आ साधन भक्ति है नरथ निवर्तन जब साधु संग करता है तो उसका अनर्थ की निवृत्ति होती है और अनर्थ निवृत्ति हेले भक्ति निष्ठा है आ निष्ठा होते श्रवणादेय रुचि उपजय रुचि भक्ति हाते है, है आसक्ति प्रचुर आसक्ति हाते चीते जन्मे कृष्णे प्रत्यांकुर आई रतिगार हेले धरे प्रेम नाम से प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम कितना सुंदर स्पष्ट महाप्रभु रूप के स्वामी को समझा रहे हैं रूप शिक्षा के प्यार हैं साधु संग हिते है हैं श्रमण कीर्तन इसको एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं जैसे गन्ना का रस जब गुड़ बनाते हैं उसको गर्म करते हैं अब हीट डालते हैं आग के आँच देते हैं तो सबसे पहले उसकी गंदगी दूर होती है उसको हटाते हैं उसमें जो गंदा चीज को निकालते हैं इसके बाद धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है तो इसको रति कहते हैं और फिर जब और गाढ़ा हो जाता है तब गुड़ और उसको फिर परिमार्जित करते हैं तब साफ राप बनता है आगे और फिर उसको सफाई करते हैं तो फिर आगे चीनी और फिर सीता मिश्री खूब बढ़िया सफाई होने के बाद एकदम स्वच्छ हो जाता है मिश्री ये महाप्रभु ये उदाहरण दिए हैं तो आदो सदा ततो साधु साधुसंग अथो भजनक क्रिया ततो अनर्थ तत् अनर्थनिवृत्ति सतो निष्ठा रुचि ततः अथाशक्ति ततोभाव ततः प्रेमाभ्यु दंचती साधका मयम प्रेमना प्रादुर्भाव भवित क्रम साधु संग में धीरे धीरे धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होता है ये सब श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन मुझे अध्याय पूरा करना है इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट दिया आप पढ़िएगा साधु संग और कथा की इतनी महिमा है कि इसे किसी चीज की तुलना नहीं की जा सकती और सब कुछ वहीं है इस प्रकार के सत्संग में ही तत्र गंगा जमुना च तत्र सुने स्लोक गोदावरी तत्र सरस्वती तीर्थानि बसंती तत्र जत्राचतोदार कथा प्रसंग सारी पवित्र नदियाँ वहाँ हैं जहाँ कथा हो रही है तत्र गंगा जमुना च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती सर्वाणी तीर्थानि बसंती तत्र सारे तीर्थ वहाँ निवास करते हैं जत्र अच्युतोदार कथा प्रसंग जहाँ भगवान अच्युत की उदार कथाएं होती हैं गंगा में डुबकी लगाने पर तत्काल पवित्रता तो मिलता है शरीर पवित्र हो जाता है लेकिन चित्त की गंदगी नहीं धुलती गंगा जल से लेकिन साधु पुरुषों के बीच में चित्त की गंदगी धुलती है कथा सुनते हैं तब ये गंदगी जो गलत आदत संस्कार है वो धुल जाता है तो ये सब आदव श्रद्धा तत्व अथवा साधु संगो ये सब भक्ति रसामी सिंधु के श्लोक हैं इनको पढ़ लेना चाहिए भक्त्यामान जात विराग ऐन दृष्ट सु दृष्ट सुता मदरना अनुचिताया शीत जत्तो ग्रहणे जोग युक्तो यतिष्यते रिजुभिर्जोग मार मेरी रचना अर्थात ये सृष्टि बहिरंग प्रकृति बहि सृष्टि जो जगत की सृष्टि हो रही है यह सब लीला के अनुचिंतन से मद रचनया इस जगत को देखकर मेरे ऐश्वर्य का बोध होता है और अनुचिंतन करते हैं जब बार बार इस पर विचार करते हैं तब इससे जो उत्पन्न होती है भक्ति भक्त्या दृष्टा सुतात इंद्रियात, जात विराग पुमान फुमान इह लोक और परलोक के इंद्रिया इंद्रियानुभव जन्य सुख से वैराग उत्पन्न होता है व्यक्ति को संसार के भोगों को भोगते भोगते एक अनुभव होता है अरे सब आसार है फालतू है इस तरह से वैराग्य होता है तब जत तो आलस आदि से रहित होकर सावधानी पूर्वक जोग युगत ऋझ्भी जोग मार्ग ऐसी चित्त से ग्रहण यतिश्यते तब भक्ति योग में स्थित होकर व्यक्ति एकदम सुगम भक्ति मार्ग के क्रियाओं को करना प्रारंभ करता है और तो तब मन को एकाग्र करने का यत्न करता है प्रयास करता है ऐसा करना चाहिए यतिश्यतें कार्त भविष्य में करेगा जब संसार का अनुभव करने लगता है मद रचनया नुचिंतया मेरी दिष्टा सुतान मद रचना नुचिंतया मेरी रचना मेरी प्रकृति संसार को देखता है और बाद में अनुभव करता है कि अरे यहाँ तो बहुत दिन नहीं रहना है छूट जाएगा कुछ भी जुगाड़ कुछ भी घर मकान बनाकर क्या करेंगे एक दिन छूटने वाला है तो भविष्यकालीन क्रिया का प्रयोग करके भगवान कपिलदेव देव यह संकेत करते हैं कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले लोग भी मेरे उपदेश से साधन करेंगे तो उनको संसार से वैराग्य होगा और मेरी सेवा मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी असेव आयम प्रकृत गुणान ज्ञाने न वैराग्य बृजिंबते नाम जोगे न मय्यर भक्त्या माम प्रत्यगात्मा और प्रकृति के गुणों प्राकृत गुणों के असेवन से जब वो छोड़ देता है विषय भोग नहीं करता विषय वित्रृष्णा से, से संबर्धित ज्ञान से विषय त्याग करता है ज्ञान पूर्वक और अष्टांग जो, जोगेन मयी और पितया भक्त्याच योग का पालन करता है अष्टांग अष्टांगजोग आदि का मद अनन्या विषया भक्ति दोनों बात कह रहे हैं जोगेन जोगे न कहकर वो परफेक्ट प्रवचन नहीं हुआ वो भी एक साधन है लेकिन कठोर साधन है तब कहते हैं मई अर्पितया भक्त्याच मेरे चरणों में अर्पिता भक्ति जो मेरे लिए किया जाता है अयम यह प्रत्यगात्मानम अवरुन्धे जब मेरी भक्ति करता है मुझ में अनन्न्य भाव से समर्पिता भक्ति करता है तब वह शुद्ध होकर मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो माता देहूती भक्ति की महिमा तो सुन ली तब तो प्रश्न करती है बीच में देहूती रुवाच काचित चित्त का चित्त त्वयोचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा य पदम ते निर्वाणम अंजसानवास यया पदम ते निर्वाणम अंजसान वर्वान्चि काचिथ उचिता भक्ति माता देवती कहती है त्वयि उचिता भक्ति का है आपके प्रति जो भक्ति है उचिता एकदम उचित भक्ति क्या चीज है तत्रापि उसमें भी मम गोचरा कीदृशी और उसमें भी मुझ मंद बुद्धि स्त्री के जोग्य कैसी भक्ति है जो मेरी जैसी कम बुद्धि वाली स्त्री कर सके मम गोचरा ये विनम्रता में बोल रही है माता देवती ऐसा नहीं है कि भगवान की माँ है उनके पास कोई बुद्धि ही नहीं है विनम्रभाव में कहती हैं यया ते निर्वार पदम अंजसा अनुमान श्रेवा कहते जिससे मैं आपके मोक्षात्मक अप्राकृत धाम को आपके नित्य पाद पद्मों को कैसे प्राप्त करूं, सुख से कैसे प्राप्त करूं, अंजसा आसानी से कैसे प्राप्त करूंगी, यह बताइए कैसे मैं प्राप्त करूंगी? यो जोगो भगवत बारो निर्वाणस्तम तयोदित की दिशा कति चांगानी यतस्तत्वावबोधनम हे सुख स्वरूप हे आत्मन, यह भगवत बाढ़ जोग त्वया तो उदित की दिशा और कति अंगानी यत तत्वावबोधनम दे आपके द्वारा कहा गया यह भक्ति कैसी है और बाण कहती हैं यह भगवत बाण जोग आप जोग के उस लक्ष्य को बाण मतलब लक्ष्य एकदम तीखा लक्ष्य उसको बतलाइए तीर की तरह जहां दूसरे जगह मन न जाए वैसी भक्ति बताइए अनन्य भाव से आपकी कैसे भक्ति की जाती है वह भक्ति कैसी है और उसके कितने अंग हैं कृपा करके आप तत्वों का ज्ञान बताइए हमें स्पष्ट करके भक्ति की एनालिसिस कीजिए व्याख्या कीजिए तो माता देवती की वास्तविक जिज्ञासा भक्ति के विषय में है फिर भी अष्टांग अष्टांगजोग के विषय में उनकी जिज्ञासा भक्ति जोग के महिमा को बताने के लिए है कि आप एकमात्र भक्ति की परिभाषा बताइए अष्टांग अष्टांगजोग के वास्तविक लक्ष्य भगवान हैं इसलिए उनको भगवत बाढ़ कह रही हैं जो भगवान को लक्ष्य करती है वो भक्ति बताइए अष्टांग अष्टांगजोग का पालन करते हैं बड़े बड़े जोगी लोग सीधियां प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वह बुद्धिमानी नहीं है चाहे योग हो ज्ञान हो भक्ति भगवान की लक्ष्य होनी चाहिए भक्ति के विषय में जिज्ञासा करते हुए माता देवती कर, कहती हैं जिस भक्ति के आचरण से भगवान प्रसन्न होते हैं वैसी भक्ति एकमात्र भक्ति की व्याख्या कीजिए मेरे जैसे मंद बुद्धि नारी भी समझ सके अपने विषय में कह रही हैं मुझे मम गोचरा मुझे गोचर हो परंतु अष्टांग अष्टांगजोग के विषय में कहती है कि मैं मंदधी स्त्री इस दुर्बोध ज्ञान को केवल जानना चाहती हूँ है क्या कहने का या करने का कोई सवाल नहीं मुझको तो भक्ति करना है जैसे दसम स्कन में महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि मैं यह जानना चाहता हूं कि भगवान अपने मां के भाई का वध क्यों किए मामा का वध क्यों किए इसमें भगवान पर आरोप नहीं लगा रहे हैं महाराज परीक्षित बल्कि कंस के वध का औचित्य जानना चाहते हैं दुनिया के लोग जान जाएं कि कंस कितना हरामी था उसको मारना जरूरी था कंस के दुर्गुणों को स्पष्ट करना चाहते हैं ऐसा नहीं कि भगवान पर आरोप लगा रहे हैं वैसे ही इनकी इच्छा है भक्ति के व्याख्या जानने की एतत तदेतद् में बीजानी ही यथाह मंद धीर हरे सुखम बुद्धेय दुर्बोधम जोशा भगवद्नुग्रहा हे हरे हे मेरे अज्ञान को हरने वाले हरि तत एतत दुर्बोधम भगवत अनुग्रहात जैसा मंदधी अपि यथा सुखम बुधे में बिजानी ही ऐसे इस योग को जानना जो कठिन है जो दुख से भी जानने में असक्य है एतद् दुर्बोधम बहुत कठिनाई से जाना जाता है भगवत अनुग्रहात् आपके अनुग्रह से योसा मंदधी अपि मेरी जैसी बुद्धिहीन नारी भी यथा सुखम बुद्धे जैसे आसानी से जान सके वैसा जनाइए बताइए यह माता देवती की विनम्रता है यही भक्ति की सबसे बड़ी कसौटी है कि व्यक्ति दीनहीन भाव से जिज्ञासा करे कुछ लोग प्रश्न करते हैं लेकिन चैलेंजिंग मूड में वो जानते हैं कि नहीं उनकी परीक्षा लोग जान जाए इतने श्रोता कि वक्ता को कुछ नहीं आता इस मूड में कुछ प्रश्न करते हैं जिज्ञासा के मूड में नहीं विनम्र भाव से एकदम अपने को बुद्धिहीन समझकर प्रश्न करना चाहिए माता कुंती भी भगवान के विषय में कहती हैं यथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्च में आपके विषय में बड़े बड़े परमहंस साधु चूड़ामी भजन करते हैं उनके विषय आप हैं परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम भक्ति योग विधानार्थ उनके भक्ति के विषय आप हैं उनको भक्ति का सुख देने के लिए आपका अवतार होता है कथम पश में है स्त्री अमेरी जैसी स्त्री आपको कैसे समझेगी यह कुंती महारानी की विनम्रता है ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ रही हैं वो तो उनके अवतार का ऐसा कारण बता रही है कि कोई दूसरा समझ ही नहीं पाया अब तक तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदि कपिलो मातुरिक्तम जात स्नेहो जत तवान भी जातः तत्वाम ना यत प्रवदंती साख्यम प्रवाच वै भक्ति वितान जोगम। जब भगवान कपिलदेव माता की यह प्रार्थना को सुने जिनके शरीर से भगवान कपिल अवतार लिए थे अपने माता के अभिप्राय को जानकर माता के प्रति उमड़े हुए स्नेह से युक्त होकर जातः स्नेह कपिलह तत्वाम नाय भगवान कपिल देव तत्वों की गिनती करने वाले शास्त्र ज तत्वज्ञा सांख्यम बदलती जिसको तत्वज्ञ लोग सांख्य दर्शन कहते हैं वही भक्ति बीतान जोगम प्रोवाच उस भक्ति विस्तार जोग को कहने लगे श्री भगवान वाचा देवा नाम गुण गुणलिंगाश्र मा देवा नाम गुण दे दवा गुणलिंगा अनुश्रविक सवैकमनसो वृति स्वाभाविकी तो यहाँ भा, भागवती भक्ति श्रीधेर्गरीशी जरतियासु याकोसम निर्गिन मनलो यथा भगवान कहते हैं कि देखो एक मन वाले पुरुष के विषय में जो ज्ञापक इंद्रियों के गुरु के उचारित शब्दों के अनुसार कर्म करने वाली इंद्रियों की विशुद्ध सत्यमूर्ति भगवान की जो स्वाभाविकी भक्ति है बिना कामना के वह निष्कामा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है वह भक्ति जैसे जठनानल खाए हुए अन्न को पचा देती है वैसे ही ये लिंग शरीर को शीघ्र ही छीण कर देती है कर्मार्य निर्दहत किंतु चक्ति भाजा आप में उचिता भक्ति क्या है इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मन भगवान में लग जाए वह है उचिता भक्ति ऐसे व्यक्ति के इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हो वह स्वाभाविक भगवान के प्रति समर्पित होता है कुछ सारा काम और वह भगवान में अन्य किसी देवता देवी में नहीं सत्व एवं केवल भगवान में जिस पुरुष का मन एकमात्र भजन में लगता है वह ज्ञान कर्म आदि में नहीं लगता और स्वाभाविक प्रवृत्ति भक्ति की हो जाती है वो कुछ भी करता है भगवान के लिए करता है जो भी कर्म करता है भगवान के लिए करता है उसके सारे इंद्रिय सारा क्रिया भगवान के लिए होता है इसको टीकाकार लोग बहुत स्पष्ट व्याख्या करते हैं लेकिन समय भाव में मैं नहीं कह पा रहा हूँ नयक मना नयका्त मता में स्पृहंत के चिन्ह मतपाद सेवा वीरता मदीहा युन्य तो भागवता प्रसज्य सभा जयंते और सा मतपाद सेवा वीरता मदीहा जो मेरी चरण सेवा में अतिशय आसक्त हैं मेरे लिए जो कर्म करते हैं परस्परम प्रसज अन्यत मम पौरसाणी सभा वे परस्पर अनन्य भाव से मेरे गुणों का मेरे लीलाओं का परस्पर आदर पूर्वक वर्णन करते हैं सभा आदर पूर्वक श्रवण कीर्तन करते हैं कभी कोई बोलता है कभी कोई सुनता है परस्पर सुनते हैं केचित भागवता में एकात्मता न स्पृहती कुछ भक्त लोग जो मेरे श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं वे मेरी एकात्मता को नहीं चाहते साइज मुक्ति को नहीं चाहते हैं कैवल्यम नरकायते ऐसे भक्तों के लिए कैवल्य नरक के समान महसूस होता है यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि भक्तगण मेरे रूप माधुरी मेरे गुण माधुरी मेरी लीला माधुरी में इतना अशक्त रहते हैं और इसी का श्रवण करते हैं इसी का वर्णन करते हैं उनको इस लीला लीलामृत में इतना आनंद मिलता है कि और कोई भी कुछ भी नहीं चाहते पश्यं तिथे में रुचिरांबम संत प्रसन्न वक्ता रुणलोचनानि रूपाणी दिव्यानि बर प्रदानी साकम वाचम स्पृहणियाम वदंती हे माताजी ऐसे संत लोग मेरे मनोहर प्रसन्न वदन को निहारते हैं मंदिर में आकर देखते रहते हैं और अभिष्ट पूरक अप्राकृत रूपों का दर्शन करते हैं मेरे सौंदर्य का दर्शन करते हैं और मेरे साथ मेरे सुनने के लायक बातें बोलते रहते हैं मेरे मंदिर में आकर मेरी कथा कहते हैं स्पृहिया वाचम बदंती सुनते रहते हैं भगवान के स्वभाव को व्यवहार को सुनते हैं भगवान जो व्यवहार ब्रज में करते हैं उसको सुनते हैं यही है इस प्रेरणी वाचा भगवान कहते हैं कि कोई भक्त अगर मुझसे प्रेम करता है और प्रेम पूर्वक मेरे कंधे पर चढ़ जाता है तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ चैतन्य चैतामृत में कहा गया कि अपना के बड़ माने अमार समहीन ये ही भावे हई अमित अधीन अपना को बड़ मानकर मुझसे स्नेह करता है तो उस भाव के मैं अधीन हूँ कहते सखा मोरे शक के भाव अस्कंधे आरोहण तुम्हें कौन बड़ लोक तुम्हें आमिषम कोई सखा शक्य भाव से खेलते हुए कंधा पर चढ़ना चाहता है तो मुझको बहुत अच्छा लगता कभी कभी कृष्ण कहते हैं मैं नहीं चढ़ाऊँगा कहते अच्छा चल नहीं खेल पाएगा खेल से आउट तुम्हें कौन बड़ लोक तुम्हें आमिशम तुम कौन बड़ा व्यक्ति है तुम और हम बराबर हैं खेल खेल में काको गोसैया सूर्यदास जी कहते हैं फिर माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन यह है भगवान का स्प्रिय स्वभाव क्या भगवान प्रेम पूर्वक अपने विषय में कहते हैं माता मुझको स्नेह भाव से पालन करती है गलती करने पर तमाचा लगा देती है रस्सी में बांध देती है बकरी के बच्चे की तरह और प्रिया यदि मान करी करे भर्सन वेद स्तुति हिते हरे मोरमन अगर मेरी प्रियाएं गोपिकाएं मुझको मुझना देती है गाली देती है तो वेद की ऋचाओं से भी मुझको अच्छा लगता है यह है भगवान से प्रेम करना तो तय दर्शनीया वही रुदार बिलास हासे छित वाम सुखते ही हृतात्मनोहित प्राण से भक्ति अनिक्षतों में गतिमणवीम प्रयुक्ते उन दर्शनीय अति सुंदर उदार लीला विलास हास्य चितवन और टेढ़ी टेढ़ी बातों को हित चित्त और हृदय को आनंदित करने वाले भक्तों को इतना आनंदित करता है कि वो मुक्ति देने पर भी नहीं लेते ठुकरा देते हैं उनको भगवान की कथा बहुत अच्छी लगती है ये सब बातें अनिक्षण अपि मद भक्ति अनविम गति प्रयोगते सूक्ष्म गति मेरी भक्ति को मुक्ति नहीं चाहते भक्त लोग सूक्ष्म गति वो, वो मुक्ति दे देती है अपने आप चाहते नहीं भगवान के दर्शन आदि का जो माधुर्य भाव है उसमें मुग्धा भाव से आस्वादन करने वाले भक्त देखकर कर खंटों खड़े रहते हैं मुक्ति का स्मरण तक नहीं करते इसलिए भगवान को मुकुंद कहते हैं जिस भगवान को प्राप्त करने के बाद मुक्ति भी कुत्सित लगने लगे उसको मुकुंद कहते हैं मुक्ति भी हे लगने लगे फिर भी भक्ति मुक्ति दे देती है जब भक्तगण भगवान से कुछ नहीं मांगते तो भगवान अपने आप को दे डालते हैं अपने अस्मोर्ध सुंदर माधुरी को देते हैं अपने रूप को देते हैं विग्रह भगवान के सामने छोड़ भक्तों के सामने छोड़ देते हैं भगवान के सुंदर वदना रविंद को देखने में भक्त लोग निहाल हो जाते हैं हंसते हैं उनके चितवन को देखते हैं मधुर बातों को स्मरण करते हैं इस तरह से भगवान को आकृष्ट कर लेते हैं भगवान से बात करते रहते हैं भगवान भक्त के बश में, और बस के बस में। है और भक्त भगवान के बश में यह स्थिति है बली महाराज के साथ जो भगवान का व्यवहार है और भगवान के प्रति बली का जो व्यवहार है वह अद्भुत है आप भागवत में सुन सकते हैं अनेकों उदाहरण हैं शास्त्रों में भगवान के भक्तों का भगवान के प्रति व्यवहार भजन करते हैं भजन करते हैं राधा कुंड में रहने वाले रसिक भक्तों के विषय में कहा जाता है जो गोस्वामी गणों में भजन करते हैं दिन में एक बार मधुकरी करते हैं एक बार इसी परंपरा में रघुनाथ दास गोस्वामी आदि का अनुगत एक चरण बाबा थे ब्रज के भक्तों में उनकी कथा आती है वो बेचारे बड़ी एकाग्र छत से भजन करते एक बार मधुकरी करते जो मिल जाता खा लेते और फिर लीला चिंतन करते नाम जप करते एक दिन माधुकरी में उनको मालपुआ मिल गया अब आए दोपहर में लीला चिंतन करके राधा कुंड परिक्रमा करके गिरिराज जी का आए भूख तो लगी ही थी लीला चिंतन के लिए बैठे तो बार बार मन मालपुआ की ओर जाने लगा यार खाकर कर क्या रोज तो बिना खाए करने का नियम था रूखा सूखा मिलता था रख देते थे लीला चिंतन करके तब खाते थे तो उस दिन बार बार मालपुआ पर मन जाने लगा तो कहे कि अरे तो बड़ा तंग कर रहा है तो झोली से उठाए और तोड़कर फेंक दिए राधा कुंड में कछुओं को खाने के लिए कहा बेटा 24 घंटा बाद दिन में एक बार का नियम था ना अब आज नहीं मिलेगा मालपुआ गया राधा कुंड में अब निश्चिंत हो जा कर चिंतन बैठ कर लीला चिंतन करने लगे एक बार जाड़ा का मौसम था गोविंद कुंड पर बैठकर रात्रि में भजन कर रहे थे तो कुछ कम्बल ओढ़ लिए थे माला जब करते थे तब तक तंद्रा आने लगी माला छूट गया एक बार अरे फिर सावधानी से दो बार तीन बार कह अरे इतना आनंद आ रहा है कम्बल ओढ़ने में तो पूरा कंबल सही थी एक डुबकी लगा दिए गोविंद कुंड में जाड़ा के रात्रि में पूरा कपड़ा भींग गया कंबल भींग गया और कोई भी सूखा वस्त्र नहीं था निकले तो कहे बेटा अब सोले इसके बाद निश्चिंत होकर जप करने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे ऐसे भक्त होते हैं भगवान के प्रति सारे दुखों को सह लेते हैं एक बार रघुनाथ को स्वामी परिक्रमा किए थक गए गर्मी का महीना था भूख भी लगी थी छाछ केवल पीते थे आए पेड़ के नीचे बैठ जप कर रहे थे तंद्रा आने लगी माला छूट रहा था तनरा आ रही थी कह तो रे बड़ा गड़बड़ हो गया तो पेड़ से हटकर धूप में बैठ गए एकदम चिलचिलाती धूप में दोपहर के समय और लगे महामंत्र जप करने एकदम प्रेम से निष्ठापूर्वक हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तब तक सनातन गोस्वामी दूर से आ रहे थे तो सनातन गोस्वामी क्या देखते हैं कि रघुनाथ पेड़ के यहाँ नहीं बैठा है धूप में बैठा है और उसके पीछे राधा रानी खड़ा होकर अपना आंचल फैलाई है सनातन गोस्वामी कही बेवकूफ़ ये पेड़ के नीचे बैठता तो किशोरी को कष्ट नहीं होता दूर से देखकर जान गए कही पेड़ के यहाँ क्यों नहीं बैठा है क्यों धूप में बैठा है उनको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था जब निकट आए तो श्री जी का जब दृष्टि पड़ा सनातन गोस्वामी पर तो तिरोहित हो गई तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि रघुनाथ यहाँ क्यों बैठा है तो कहे कि पेड़ के नीचे बैठा था तो तंद्रा आ रही थी नींद आ रहा था इसलिए धूप में बैठकर कर जब कर हूँ यहाँ तुमको धूप नहीं लग रहा है ना बड़ा आनंद आ रहा है तो कहे कि आनंद तुमको आ रहा है मूर्ख कहीं का तुम्हारे पीछे किशोरी खड़ा होकर आँचल फैलाई थी तुमको पता है अच्छा तो जब अन्य भाव से उन पर डिपेंड हो जाओगे भजन करोगे तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है अजिता अपि जीतो असी जब व्यक्ति अपने स्थान पर स्थाने स्थित तनुवांग मनोभी जब मन बाड़ी से विनम्र होकर अपने स्थिति में स्थित होकर सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम साधु पुरुषों के मुख से कथा कीर्तन करता है सुनता है तब क्या होता है अजितो अपि जितो असी अजीत भी जीत लिए जाते हैं जब दुनिया में प्रसिद्ध हैं अजीत किसी से नहीं हारते वह ऐसे भक्तों से हार जाते हैं यह ब्रह्मा जी कहते हैं अपने स्तुति में भागवत में तो अब जब उस भजन में लग गए तो अब राधा रानी की ड्यूटी हो गया अब राधा कुंड में रघुनाथ दास जी के समाधि में देखे होंगे चित्रपट एक छोटा एक बड़ा सा चित्रपट है राधा कुंड के तट पर जल लेने के लिए रघुनाथ गए हैं वहीं बैठकर भजन कर रहे हैं और बगल में एक सिंहनी आती है अपने बच्चे के साथ पानी पीने के लिए बिल्कुल निकट में और रघुनाथ को कुछ पता नहीं जल के नीचे भजन कर रहे हैं तब तक भगवान को चिंता हो गया कि कहीं उन पर आक्रमण न कर दे तो पीछे से श्री कृष्ण धनुष बाण लेकर आ रहे हैं इस चित्र में आप देख सकते हैं यह है अजितो अपिजीतो असी भक्ति तो इस तरह से अनेकों उदाहरण हैं अथो विभूति मम माया विनष्टा विनष्ता मैश्वर्यमष्टांग मनु प्रवृत्तम श्रीम भागवती व स्पृहंती भद्राम परस में ते शृणवते नुलोके तो इस प्रकार अविद्या अविद्यावृत्ति के बाद जब व्यक्ति भजन करता है तो मेरी माया द्वारा रचित अति श्रेष्ठ विख्यात सत्य लोक आदि ये जो भोग संपत्ति है अणिमादी आदि सीधियां हैं भक्त के पीछे पीछे चलने लगती है वैकुंठ की संपत्ति भी वो नहीं चाहते फिर भी ये संपत्ति उसके पीछे लग जाती है और मुझ परमेश्वर के अतिरिक्त तो वह कुछ नहीं चाहता भद्रम श्रीया, अस्वनुवते तो नित्यानंदमयी संपत्ति वो भोगता है भगवान के धाम में जाकर भक्ति प्राप्त करता है आनंद प्राप्त करता है सेवा प्राप्त करता है एकादश स्कंद में एक दिन मैं चर्चा किया था उन्नीसवा अध्याय में शायद श्लोक है नहीं विषवा में है शायद विष्वा सर्वम मद्भक्तिगे न मद भक्तों लभते जसा आ स्वर्गापर्ग धामम कथंचित यदि वांचती भगवान उधर से कह रहे हैं कि सर्वम मद्भक्तिगे ना मेरी भक्ति के प्रभाव से मेरा भक्त सब कुछ प्राप्त कर लेता है मद भक्तों लबते न जैसा मेरा भक्त आसानी से प्राप्त करता है स्वर्ग अपवर्ग मद धाम स्वर्ग या अपवर्ग मेरा धाम कथंच यदि वांछती कुछ भी जो चाहे वो प्राप्त कर लेता है लेकिन समस्या क्या है कि भगवान के अलावा कुछ चाहता ही नहीं चाहते तो वो लोग हैं जो भगवान के सुख को नहीं जानते भगवान में क्या सुख है इसको जो नहीं जानते वो बहुत कुछ चाहते हैं प्रहलाद महाराज से देव पूछने लगे बेटा क्या चाहिए बोलो मांग लो कहते हैं प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता अरे मांग लो मेरा स्वभाव है कुछ देता हूं तब तो प्रहलाद महाराज को गुस्सा आया आप मुझको बनिया समझ रहे हैं क्या मैं सौदा करने चला हूँ कुछ भजन किया तो बदले में चाहिए मुझको कुछ नहीं चाहिए अरे बेटा मांग लो तुमको भले न चाहिए मैं तो देना चाहता हूँ मेरे तरफ से तो सोचो मैं बिना दिए नहीं रह सकता तब तो प्रहलाद थोड़ा सावधान हुए अच्छा मुझे चाहिए या नहीं चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए मांगना पड़ेगा अरे प्रभु अवश्य दीजिए मुझको ऐसी कृपा कीजिए ऐसा वरदान दीजिए कि कभी भी किसी भी वस्तु की इच्छा ना हो आपके अतिरिक्त आपके अतिरिक्त मैं किसी भी वस्तु की इच्छा कभी ना करूं यह दीजिए यह है कथनचित यदि वांछते अगर कुछ चाहे तो मिल जाएगा लेकिन चाहे तब न नहीं चाहेगा और प्राय समाज में भी हम लोग अनुभव किए हैं प्रैक्टिकल अनुभव कि नहीं चाहने पर बहुत लोग पूछते हैं प्रभु जी कुछ सेवा नहीं प्रभु जी होगा तो कहेंगे तब तो बहुत पूछते हैं और कहीं सेवा मांगने वाले की दशा पर विचार किया जाता है एक दो मार्ग मांग दिया तो उसको देते ही नहीं <laughs> उसका गया प्रतिष्ठा नहीं चाहने पर तो मिलता है लेकिन चाहता ही नहीं इसलिए मिलता है तो भक्त अगर चाहे तो मिल जाएगा लेकिन चाहता ही नहीं भगवान के अतिरिक्त न कर ही चिन्मत परूपे रूपे तिनो में निमिशो लेड हेतु जैसा महम प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरु सुहृदो दयव मिष्टम हे शांत रूपे माताजी जी मेरे भक्तगण कभी नष्ट नहीं होते हैं मेरी भक्ति नष्ट नहीं होता होती मेरा सतत सावधान काल चक्र उनको नहीं ग्रस्ता है काल के प्रभाव में नहीं जिनका मैं प्रेमास्पद आत्मा हूँ पुत्रवत स्नेह का विषय सखा जैसा विश्वासप्रद हूँ गुरु जैसा सुहृद हूँ हितोपदेष्टा हूँ मैं उनके लिए आराध्य हूँ सब कुछ मैं ही हूँ जैसा अहम प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरु सुहृदोदयो मिष्टम में मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ प्राकृतिक वस्तुओं की लालसा उसको नहीं रहती वो भगवान के धाम में मेरे धाम में जाकर सुखपूर्वक रहता है वो कभी विनष्ट नहीं होता नाश नहीं होता सर्व विनाशक काल की वहाँ पहुँच नहीं है वहाँ रहता है वो पैकुंड के सुखमय सत्ता का कभी अंत नहीं होता तो इस प्रकार इमम इमकम तथामात्मानु भया इन, इनम आत्मनन आत्मन मनु ये चेह जे राय पशव गृह विषिज सर्वान अन्यान च विशतो मुखम भजंत अन्य भक्त्या तान मृतो रति पारे तो इस प्रकार यह लोक और साथ ही परलोक जो भी जहाँ भी जो संपत्ति है देह आदि जितने संबंध हैं सबको धन पशु घर सब कुछ अनित्य मान कर छोड़ कर, मुझको ही अपना सुहृद सखा मान कर वह भजन करता है लेकिन अनन्या भक्त्या अनन्य भाव से भजन करता है वो फलानुसंधान में नहीं रहता इस प्रकार जो भजन करता है जे भजन्ति तान मृत्यु अति पारे वह जन्म मृत्यु रूप संसार को पार कर जाता है अनन्य भाव से मेरा भजन करने वाला व्यक्ति संसार में नहीं फंसता नान्यत मद्भगवत प्रधान पुरुषेश्वरा आत्मना सर्वभूता नाम भयम तीव्रम निवर्तते मेरी भक्ति के बिना निस्तार नहीं है माता जी ऐसा नहीं कि यह कोई छूट है कि जिसका मन करे भजन करे अथवा न करे ऐसा नहीं है मेरी भक्ति के अलावा कहीं निस्तार नहीं है सर्वभूता नाम आत्मना प्रधान पुरुषेश्वरात् भगवत मत अन्यत तीव्रम भयम् न निवर्तते मैं समस्त जीवों के अंतर्जामी हूँ प्रकृति और पुरुष के अधिश्वर हूँ मुझ भगवान से भिन्न किसी भी साधन से भय से निवृत्ति नहीं हो सकती भगवत मत अन्यत तीव्रम भयम् न निवर्तते घोर संसार भय से छुटकारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक मेरी भक्ति नहीं की जाएगी भगवान माता देहती से प्रवचन कर रहे हैं हैं तो भगवान भले बेटा के रूप में साधु के रूप में जन्म ले चुके हैं ले लिए हैं लेकिन भगवान भाव में आकर अपनी भगवता का वर्णन करते करते कहने लगे मत भयात बात बातो यम सूर्य स्तपति मत भयात वर्ष तीन दो दहत अग्नि मृतुर चढ़ती मत माता जी अब अगर बार बार कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो मेरी भक्ति करो तो क्यों भक्ति करूं तो एकदम प्राइमरी चीज बतला रहे हैं मत भयात बात की बात हो यम सूर्यस्तती मत भयात केव नहीं मेरा भजन करोगी करना ही पड़ेगा मेरे भय से हवा चलती है सबके नाकों तक जो ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है मैं कर रहा हूँ सारा फैक्ट्रियाँ सारे दुकान सारा बिजनेस किसी काम का नहीं आएगा अगर 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दिया जाए तो किस दुकान से खरीदते हैं हवा आधा घंटा के लिए ऑक्सीजन रोक दिया जाए तो सारा संसार खत्म सारे जीव जंतु मनुष्य समाज बड़े बड़े नेता लीडर फीडर खत्म मेरा भारत महान ग्रेट इंडिया कहने वाले खत्म कुछ बुद्धि काम नहीं करेगा मैं हवा चलाता हूँ मेरे भाई से ऑक्सीजन सबके नाकों तक सप्लाई किया जा रहा है मद भयात सूर्यस्तपति ये सूरज जो प्रकाश देता है दिन में मेरे भाई से राइट टाइम पर उगता है भले भक्त लोग राइट टाइम पर मंगला आरती में ना उठें लेकिन सूरज अपने टाइम पर उठेगा प्रकाश देगा सारे जगत को तपाता है मेरे भय से और मद भयात इंद्र बरसती इंद्र मेरे भय से बारिश करता है अग्नि दहती अग्नि जलाती है मेरे भय से और अंतिम मृत्यु चरती मद भयात मृत्यु घूम घूम कर चरती है जैसे पशु घास चरते हैं वैसे मृत्यु खोज खोज कर खाती है लोगों को तो कहते हैं आप अनन्न्य भक्ति की बात कर रहे हैं अतः अन्य देवतागण से असेवित होने के कारण क्रोधित होकर यदि आपके भक्त को दुख देने लगेंगे तब क्या होगा अगर कोई कहे कि आप कहते हैं अनन्या भाव से मेरा भजन करो अन्य भाव से अरे सबका अलग अलग विभाग है सूर्य है चंद्रमा है वायुदेव हैं उनका तो कहते हैं कि वे लोग कुछ करते हैं वे लोग मेरे नौकर हैं गंगा दुर्गा दासी मोर महेशंकर यह वायु मेरे भय से बहता है सूरज मेरे भय से तपता है मैं उसका स्वामी हूँ इंद्र मेरे भय से वर्षा करता है अग्नि मेरे भय से जलाता है और मृत्यु मेरे भय से घूम घूम कर सबका विनाश करता है अतः इसमें कोई भी यदि मेरे भक्त को दुख देता है तो उसका अधिकार छीनकर उसको पद से गिरा दूंगा देर नहीं करूँगा चिंता मत करो मेरा भजन करो मेरा भजन करना जरूरी है ज्ञान वैराग्युक्तें न भक्ति जोगे न जोगिना क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशंति अकुतोभयम जोगी जन ज्ञान वैराग्युक्त भक्ति योग से परम कल्याण के लिए मेरा अभय पद मेरा चरण कमल जो अकुतोभयम अभयप्रद चरण कमल का आश्रय लेते हैं प्रविशंति भजनीय के रूप में वर्ण करते हैं मेरा आश्रय लेते हैं जोगी जन बड़े बड़े विद्वान लोग तो माता जी फाइनल बात यह है एतावन लोकेशे सोदय त्रिव्रेण भक्ति जोगे न मनोमय अर्पितम स्थिर त्रिव्रेण भक्ति जोगे न मन अप्रतिहत सुदृढ़ भक्ति योग से एकदम कभी नहीं छूटने वाली भक्ति जोग से मन मुझ में अर्पित करके निश्चल हो जाओ बस इतना ही इस जगत में जीवों के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है सारे पुरुषार्थों का उत्कृष्ट है मनामयी अर्पितम स्थिरम ऐतावान एव अस्मिन् लोके पुनसा निशे बस इतना ही एतावान एव केवल इतना ही कि सब तरह से मन को मुझमें लगा कर मेरी भक्ति निश्चल भाव से की जाए यही है इस जगत में जीवों के परम चरम पुरुषार्थ इस तरह भगवान कपिलदेव प्रवचन कर रहे हैं अभी तो एक अध्याय हुआ अभी 26 27 28 29 30 31 32 33 तक है तैतीसवा में माता देहती नमन करती है और ज्ञान में भर जाती है तो इनके उपदेश से माता देहूती भी वैकुंड को प्राप्त की इस अध्याय में भगवान अपने प्रवचन का उपसंहार करते हैं शुद्धा भक्ति के द्वारा परम पुरुषार्थ के रूप में बतलाते हैं भगवान के गुणों में लुब्ध मन यदि भगवान को ना भूल सके तो यही जीव का परम चरम लक्ष्य है जीवन का पुरुषार्थ है यह मन बड़ा चंचल है भक्ति योग में निरंतर अभ्यास करने से मन कृष्ण में लगता है उनके सौंदर्य और माधुरी के प्रति लुब्ध हो जाता है जबरदस्ती पकड़ कर लगाने से नहीं लगता है लेकिन भगवान की मधुर लीलाओं को सुनते सुनते लग जाता है सुन सुन कर लोग इंजीनियर बन जाते हैं डॉक्टर बन जाते हैं नेता बनते हैं तो भगवान के विषय में सुनकर भक्त क्यों नहीं बन जाएंगे यदि जीव इस जगत में आकर कुछ भी कमा ले परंतु उनका मन भगवान पर लुब्ध नहीं हुआ तो सब कुछ व्यर्थ है एता व मन को भगवान के गुणों में लगा देना जीव का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है तो इस प्रकार अंत में अपने अंतिम उपदेश में तेंसवा अध्याय में भगवान कपिल देव का उपदेश जब समाप्त हुआ तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि यह भगवान कपिल का मत अध्यात्म जोग का गुण रहस्य है जो पुरुष इसका श्रमण करता है वर्णन करता है और भगवान गरुण ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही भगवान हरि के चरणारविंद को प्राप्त कर लेता है श्रवण करने से वर्णन करने से भगवान श्री हरि में मति लग जाती है तो इस प्रकार मैं चाह तो रहा था कि पहले पूरा हो जाए लेकिन ऐसी सैद्धांतिक श्लोक हैं क्लियर करने की इच्छा होने लगी कम से कम अनुवाद तो हो ही जाए इसी लोभ से धीरे धीरे देर हो गया यह कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही उत्तम ढंग से संपन्न हुआ इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं मुख्य रूप से ब्रजवल्लभ प्रभु का जो कई वर्षों से अपने मन में संकल्प संजोए थे जब भी मुझसे मिलते बार बार लगभग तीन चार साल पहले से ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भागवत होनी चाहिए होनी चाहिए लेकिन भगवान की कुछ ऐसी इच्छा रही कि वो कई साल तक नहीं हो पाया वो संजोग इस बार बना भगवान की विशेष कृपा से इसके लिए मैं भगवान का आभारी हूं और साथ ही मैं ब्रजवल्लभ प्रभु के प्रति विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं श्री भगवान के चरणों में विनित प्रार्थना करता हूं कि इनकी मति भगवान अपने चरणों में लगाएं अपने लीला कथा के प्रति रुचि दिनानुदिन बढ़ाएं इनका परिवार सुखी संपन्न और भक्तिमय हो चित भगवान में लगे जो भगवान कह रहे हैं एता वाने व वा लोके यही इस लोक की सबसे बड़ा निशेयस है सबसे बड़ा पुरुषार्थ है क्या त्रिव्रेण भक्ति जोगे न मनोमयी अर्पितम स्थिरम मन भगवान में लगा रहे यही जीवन का परम चरम लक्ष्य है तो इस लक्ष्य को ये प्राप्त करें इसके साथ ही इनके साथ सहयोग करने के लिए सूरत से भक्त लोग आते हैं दूर से और कुछ लोग तो एकदम पूरा परिवार के साथ यहाँ टिके हुए हैं जैसे प्रेश भाई नेताजी जय गोबिंद ऐसे अनेक लोग यहाँ पूरा सात दिन भूल गए घर परिवार के काम धंधा को एकदम आनंद के साथ यहां कथा सुने सारे कार्यक्रम में भाग लिए और इनके साथ जो बच्चे आए हैं वे भी बड़े आनंद से खेल कुद छोड़ छोड़कर छुट्टी में भक्ति में लगे हैं इनका वास्तव में चरम परम सौभाग्य है भक्त के परिवार में जन्म लेने का असली लाभ प्राप्त किए यहाँ मैं प्रतिदिन सुबह देखता इन इनके परिवार के जो बच्चियां इतना आदर्श स्नेह के साथ आशक्तिपूर्वक भगवान के श्रृंगार करती सेवा करती हैं वह अत्यंत सराहनीय है और यह भगवान की विशेष कृपा का परिणाम है तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं श्री कृष्ण बलराम गौरिताई राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव शिल प्रभुपाद गौरताई सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके इन भक्तों को अपने चरणों में लगाएं भगवान की लीला कथा इनको अतिशय मधुर लगे जीवन का जो चरम परम पुरुषार्थ है वो इनको प्राप्त हों ये मेरी शुभकामना है और भगवान के चरणों में प्रार्थना है साथ ही इस कथा सत्र में भले एक सत्र दो सत्र तीन सत्र जितना भी जो प्राप्त किए उसी अंश में उनको ये परफेक्ट लाभ प्राप्त हुआ ऐसा ये परसेंटेज नहीं है कि जो कम आया उनको पाँच परसेंट जो आया उसको ज़्यादा इस तरह नहीं होता है भक्ति जितनी की जाती है वो अपने आप में परफेक्ट है क्योंकि भक्ति का विनाश नहीं होता और वह चरम परम फल कृष्ण प्रेम देने में समर्थ होती है तो जिन भक्तों को भी अवसर मिला और जब भी यहाँ आकर कथा सुने तो श्री भगवान भगवान कपिल देव इतने दुर्बोध तत्व का जो उपदेश करेंगे उनके प्रति इनकी मति लगे भगवान की हलीला कथा आप सबको अपना प्रेम दे यह भगवान के चरणों में प्रार्थना है इसके साथ ही आप सभी भक्तों के चरणों में मैं विनीत प्रार्थना करता हूं कि इस सात दिन के अवधि में जो भागवत का संदेश देने का प्रयास किया निश्चित रूप से इसमें मेरा स्वभाव मेरा व्यक्तित्व उभर कर आया होगा जो शास्त्र सम्मत नहीं होगा और जो भक्ति के जो परम चरम सुख देना चाहिए उस रूप में नहीं प्रस्तुत कर पाया होगा अन्यथा कुछ गलत बातें मुख से निकल गई होंगी तो उनको कृपा करके आप अभी मुझे ही देखकर जाइए इसको ग्रहण मत कीजिए अथवा कुछ बुरा लगा होगा तो उसे क्षमा कर दीजिएगा आप सहज दयालु हैं वैष्णव हैं और साथ ही आपके चरणों में विनित प्रार्थना है आप अपनी अहेतुकी कृपा से मुझ पर विशेष कृपा कीजिए जिससे मेरी मति भगवान के चरणों में लगी रहे भगवान के लीलाओं के प्रति रमती रहे हरे कृष्णा जय श्रे प्रभुपाद जय श्री राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम राम हरे हरे श्री न स्वादु स्वादु शिवभागवश्लोकृणुवता दैनिक प्रतिदिन दैनिक क्षेत्र में आपने उत्तर ने लग...